तो कहाँ पहुँचे क्या निष्कर्ष बना जो भी निष्कर्ष बनते चले जाए उसको पीछे कहीं लिखते जाइए क्योंकि तो आपको भी देखना होगा कि आपको क्या बात हाथ में आ गई है और किस तर्क से आई है उसको भी बनाकर रखिए नहीं तो पता लगा कुछ पाया कि नहीं पाया पता नहीं चलेगा तो ये समझ में आ गया कि मानव मात्र को मानव के साथ कभी भी एक मैं और एक मेरा शरीर दोनों ही चीज रहने वाली है तो शरीर को सुविधा चाहिए और मैं को सुख चाहिए सारा तरह का सामान सुविधा है और हर सुविधा में असुविधा बनी ही रहती है इस प्रकार से सामान कोई सुख ना होते हुए भी सामान कोई सुख नहीं है हमारे लिए आवश्यक है सुविधाओं की आवश्यकता है ही दूसरी बात समझ में आया किसी भी सामान का त्याग नहीं हो सकता है आप ये नहीं करोगे तो वो करोगे वो नहीं करोगे तो वो करोगे अधिकतम हो सकता है सदुपयोग हो सकता है या दुरुपयोग हो सकता है तो सुविधाओं का त्याग नहीं होता है सुविधाओं का या तो सदुपयोग होता है और या दुरुपयोग होता है और सदुपयोग समझदारी के बाद ही हो सकता है तो उसको बताएंगे अभी यही छोड़ दीजिए इसको फिर उसको आगे बताएंगे सदुपयोग क्या चीजें है ये बात समझ में आई थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो चीजें आगे स्पष्ट होंगी तीसरी एक और चीज है कि सुख हो जाए तो सुविधाएं अपने आप आते आ जाती हैं सुख से सुविधाएं सर एक क्वेश्चन हाँ जी सुविधाओं का त्याग नहीं हो सकता ये बात समझ में नहीं आ रही सर वही ना उसको आप चेंज कर सकते हो उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हो आप घर की छत के नीचे रहोगे तो पेड़ की छत के नीचे रहोगे नहीं तो आसमान की छत के नीचे रहोगे हाँ आप उसमें वेरिएशन ला सकते हो ठीक ऐसा होता है क्या कि देखने का जब हमारा दृष्टिकोण बदलता है तो हमें शायद परेशानियाँ महसूस ही नहीं होती है हमारा देखने का दृष्टिकोण ही सुविधा सुविधाजनक हो जाता है हाँ जी वैसा भी कुछ है देखते हैं ना देखिए ऐसा होता है अभी जो आदमी बस में खड़ा रहता है जगह नहीं मिलती है ट्रेन में खड़ा रहता है जगह नहीं मिलती उसको लिए उसके लिए बैठ जाऊं ये सबसे बड़ी सुविधा है और बैठे हुए आदमी के लिए लेट जाऊ ये सबसे बड़ी सुविधा है और लेटे हुए आदमी के लिए खड़ा हो जाऊ ये सबसे बड़ी सुविधा है इसमें दृष्टिकोण क्या करेगा इसमें कोई दृष्टिकोण काम नहीं करता है दृष्टिकोण जीने में काम आता है सुविधा में कोई दृष्टिकोण नहीं सुविधा में दृष्टिकोण एक होगा सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं इस हॉल में बैठे हैं ये लाइटें हैं, ये पंखा और ये जो भी अपना यंत्र तंत्र कुर्सियां लगी हैं हम लोग सब लोग मिलके अगर हम समझदार हैं तो इन सारी सुविधाओं का सदुपयोग कर सकते हैं और नहीं तो दुरुपयोग करेंगे सिर्फ यहाँ बैठ के मनोरंजन करके टाइम पास करके बिना समझे भी कोई चला गया दुरुपयोग किया उसने तो सदुपयोग थोड़ी किया तो आपका दृष्टिकोण सदुपयोग दुरुपयोग तक ही सीमित है बाकी उससे सुविधा असुविधा बदल है ऐसा नहीं है है ना बैठे हुए आदमी को चलने को चाहिए चलने हुए आदमी को दौड़ने को चाहिए दौड़े हुए को बैठने को चाहिए अब किसको आप बोलोगे नहीं यही सुविधा होना चाहिए इसका मतलब क्या हो गया देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने खोली इसका मतलब क्या निकला <coughs> सुविधा कभी भी एब्सोल्यूट चीज नहीं है सुविधा कभी भी है ना हमेशा एक सामान एक सामान सबको चाहिए ऐसा नहीं है सुविधा एप्सुल्यूट का मतलब क्या हुआ निरपेक्ष पूर्ण नहीं है कि सभी मानव को एक समान एक तरह की सुविधा लग जाएगी चल जाएगी ऐसा हो, होता ही नहीं है इसीलिए सुविधाओं के साथ कभी भी सामाजिकता उदय नहीं हो सकती मतलब परिवार नहीं बन सकता है इसी के लिए क्या कहा कि सुविधाओं के आधार आधार पर कोई परिवार में एका नहीं हो सकता सुविधा के आधार पर कोई मोहल्ले में कोई शहर में एका यूनिटी नहीं आ सकती सुविधा के आधार पर कोई देश में है ना शांति नहीं आ सकती एका नहीं आ सकता क्योंकि सुविधाएं एब्सोल्यूट नहीं है हर मानव के लिए अलग अलग सुविधा अलग अलग काल में अलग अलग तरीके से चाहिए होता है उसका कोई निश्चित पैमाना होता ही नहीं है निश्चितता में देखने जाएंगे तो बात हो सकती है उसका सदुपयोग हो सकता है या उसका दो दुरुपयोग हो सकता है जब भी हम ये मान लेते हैं कि नहीं अब तो कच्चा फ्लोर पर रहना ही परम सत्य है ये कहीं ना कहीं हम अपने में कोई रिजिडिटी लाते हैं हो सकता है उपयोगिता की बात हो सकती है फ्लोर कैसा होना चाहिए कौन सा फ्लोर मानव के लिए उपयोगी हो सकता है उस पर बात हो सकती है उसको सब मानव समझ सकते हैं है ना मेरे को जो अच्छा लगता है वह सबको अच्छा लगना चाहिए सुविधा में यह कभी नहीं सकता इसीलिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि कोई देश सुविधाओं के आधार पर वहां के रहने वाले लोगों में संबंध स्थापित नहीं हो सकता है नहीं हुआ है और ना ही कभी आगे होगा क्योंकि वो एब्सुलट चीज नहीं है ठीक है ना कैसे बताया खड़े हुए आदमी को बैठने को चाहिए बैठे हुए को चलने को चाहिए चलने वाले को दौड़ने को चाहिए दौड़ने वाले को फिर से बैठने को चाहिए बैठे हुए को लेटने को चाहिए लेटने वाले को खड़े होने को चाहिए अब इसमें हार महीने लेके आइए किसी को चार घंटे लेटने को चाहिए किसी को दो घंटे चाहिए, किसी को छह घंटे चाहिए किसी को दो रोटी खानी किसी को चार खानी किसी को छह खानी किसी को, को साढ़े पांच खानी क्या करोगे आप तो इन सबकी मात्राएं जो है मात्राओं के आधार में हमारे मात्राओं में समानता कभी भी नहीं हो सकती इसीलिए आपको अगर ये छोटा सिद्धांत समझ में आ जाएगा महाराज इतना बड़ा किताबें जो लिखी गई है कौन सी जिनके बड़े बड़े नाम हैं मैं ना, नाम नहीं लूंगा नाम लेने से विवाद होता है।, है ना उसमें ये लिखा गया है सबको बराबर सुविधाएं मिलेंगी देश में लोग सुख से रहेंगे पूरा प्रयोग किया सौ दो साल लगाए कई देशों ने अपनी पूरी व्यवस्था को बदला और हर मानव को समान सुविधा उपलब्ध करा दी उससे कुछ भी नहीं निकल गया क्योंकि एक छोटी सी गलती को हम सिद्धांत बना के उसको बड़े ढोल पीट देते हैं लोग उसको मान लेते हैं और चल देते हैं दो तीन सौ साल के बाद पता चलता है कि इससे क्या निकला क्या नहीं निकला है ना पूरा देश खत्म हो गया बर्बाद हो गया सब हो गया समान सुविधाओं के बंटवारा कर देने से हमें से कोई संगीत हारमनी बनी नहीं सकती है जब तक हमारे में समान समझ नहीं होगी तब तक कोई हारमनी नहीं हो सकती है और हम ये मानते रहे कि समझ सबकी अलग अलग अच्छा कई लोगों ने घरों में प्रयास किए समझाने के पूरी जिंदगी में भी किसी एक आदमी को पूरी जिंदगी में भी कोई एक आदमी को एक बात नहीं समझा पाए तो लगता सही है समझ सबकी अलग अलग बदलती नहीं है जबकि थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि हमारी समझ पूरी नहीं है इसलिए हम किसी की समझ में सहयोग नहीं कर पा रहे क्योंकि हम तार्किक बात नहीं कर रहे हैं व्यवहारिक बात नहीं कर रहे हैं तात्विक बात नहीं कर रहे हैं तो जो हमारी मान्यता है वैसे हम जी रहे हैं तो कई बार हमको लगता है वही सही है क्योंकि वैसा हो रहा है आज सारा लड़ाई संसद भवन में देखो कैसा हो रहा है 500 जितने हम है ना लेके जाते हैं उनके सबकी समझ अलग अलग सेवा दंगा के कुछ होता ही नहीं है चाहे घर की संसद हो चाहे देश की संसद हो दोनों जगह में दंगे के अलावा बचा क्या कारण समझ अपनी अपनी क्योंकि उसके बीच में प्रमाण नहीं आया तो समझ अपनी अपनी बनी रहती है। अगर हमको इतनी सी बात समझ में आ जाए तो खाली सुविधाओं के सहारे हम कोई संबंध को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे ये हमको पता चल जाए तब संबंध को सुनिश्चित करने के लिए समझ पे काम करने की आवश्यकता हमको समझ में आती है है ना बहुत अच्छी रोड बना देने से हमारे देश के लोग सब सुखी हो जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है रोड नहीं चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ रोड भी चाहिए लेकिन सुख भी चाहिए और सुख रोड से नहीं है ऐसा है या और किसी के मन में बच गया हो छोटा मोटा प्रश्न देख छोटा उदाहरण ले लेता हूं आप किसी कमरे में बैठे हो बिल्कुल बढ़िया एयर कंडीशन कमरा हो उसका तापमान हो 16 डिग्री कितना डिग्री सबसे बढ़िया आइडल मानते हैं ना 16 से अठारह डिग्री एकदम ठंडक बनी हुई है शांति बनी हुई है एकॉस्टिक भी कर रखा है ठीक है और बढ़िया ठंडी ठंडी चीज़ खा रहे हो रसमलाई तो जो जा रहा अंदर वो भी ठंडा है लेकिन बाजू में जो बैठा है या बैठी है उससे आपका यदि कोई विचार नहीं मिल रहा है तो कितनी गर्मी कितना उबाल आ रहा है कितना गर्मी कितना उबाल इसका मतलब ये हुआ कि बाहरी वातावरण जो है उसमें जो एक वातावरण है मानव मानव के बीच में संबंध यदि इस वातावरण का संगीत ठीक नहीं है तो ज्यादा दिक्कतें गर्मी होगी तो भी झेल लेंगे अड़तालीस डिग्री भी यदि आपकी हमारी ठीक से पटती है तो दोनों एक दूसरे को हवा करके आराम से रह लेंगे है ना वो चल जाएगा वो भी नहीं होना चाहिए मैं भी नहीं कि वो रहेगा ही उससे ज्यादा बड़ा वातावरण हमारे लिए कौन सा है मानव का मानव के साथ वातावरण अधिक प्रभावी है, है यानी दीदी तो ये समझ में आ जाए कि सुविधाएं हो जाने से सुविधाएं नहीं हो जाने से हमारे बीच में संबंध का कोई बड़ा मुद्दा बनता नहीं है लेकिन ये भी समझ में आना चाहिए कि संबंध के निर्वाह करने के लिए सुविधाएं आवश्यक है आपको यहाँ बुलाया गया है इसलिए नहीं कि आपको देखो क्या बढ़िया बढ़िया सुविधा देते हैं हम आपने भी क्या दिखाया होगा क्या देखा होगा ऐसा करने के लिए नहीं है आपको बुलाया इसलिए गया है कि मेरा संबंध पूरी माना जाति के साथ है हम सभी भाइयों बहनों का संबंध आपस में माना जाती के साथ है और यदि मेरे को कोई बात अच्छी समझ में आई है जिससे मेरे में समाधान होता है और मैं सुखपूर्वक जीता हूं और मैं चाहता हूं कि ये शिक्षा और व्यवस्था में पहुंचे उसके लिए आपकी जरूरत है आपका और हमारा कोई संबंध हमको स्पष्ट ही था इसके लिए आपको बुलाए और रात दिन काम करके आपको बेहतरीन सुविधा देने के लिए हम जूझते रहें हमारे सब लोग है ना पूरी टीम जैसे ये बहुत दो महीने में बनाया गया है इसमें छोटे बच्चे भी कुछ शामिल है बड़े लोग हैं बड़ा ना तमाम लोग हैं उस दो महीने में कैसे आपको ये हॉल उपलब्ध करा दें आपको करा दें के लिए के, कभी जिंदगी में आप हॉल में नहीं बैठे हैं इसलिए इसलिए नहीं लेकिन आपके साथ संबंध का निर्वाह होना है संबंध का निर्वाह का मतलब संबंध के निर्वाह होने का मतलब जो मेरे को समझ में आया वो आपको समझ में आ जाए इसी का नाम है संबंध का निर्वाह होना समझ एक हो जाए कौन सर बोले तो समाज एक हो जाए यही संबंध का निर्वाह है समाज एक हो जाना ही संबंध का निर्वाह है अब समाज एक हो जाए मतलब क्या <coughs> मेरी वो मान ले उसकी मैं मान लू या हम दोनों मिलके जो सही है उसको समझ लें तीन ऑप्शन है चार कर लेते हैं ऑप्शन मेरी तुम मान लो तो समझे हो जाएगी क्या है ना मैं आपके मान लूं, तो समझे हो जाएगी क्या हम दोनों ही छोड़ छाड़ दें अपनी अपनी और नागराज्य के मान लें तो समझे हो जाएगी क्या या हम दोनों ही मिलकर वास्तविकता क्या कह रही है हमारी चाहत क्या है हम क्या पाना चाहते हैं है, है नब बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव है इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए सुविधाएं आवश्यक हैं यहाँ नहीं बिठाएंगे झाड़ के नीचे बिठाएंगे झाड़ भी एक सुविधा है <coughs> कोई बोल सकता है इससे अच्छा झाड़ी था और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है लेकिन झाड़ भी एक सुविधा है और यह हॉल भी एक सुविधा है हो सकता है कहाँ पर ज़्यादा अच्छा वातावरण और शरीर के अनुकूल <coughs> हम कई बार झाड़ में भी झाड़ के नीचे भी क्लास करते हैं ज्यादा अच्छा वातावरण है लेकिन लोगों का ध्यान कम लगता है तो इधर देखने लग जाते है ना इसलिए हमने सोचा वहां से सो उठा के यहां लाओ वातावरण अच्छा है झाड़ के नीचे लेकिन जो काम करना है वो काम के अनुकूल नहीं है क्योंकि लोगों का वैसे ध्यान थोड़ा भंग रहता है है ना <coughs> तो इस प्रकार से हम समझेंगे तो सुविधाएं आवश्यक है पर्याप्त नहीं है एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं जानवरों में और हमारे में क्या अंतर है उसको देख लेते हैं <coughs> जीव भी हैं मानव भी है ठीक तो सुविधा जीवों के लिए आवश्यक है यानी हाँ या ना मानव के लिए आवश्यक है या नहीं ऐसा है सुविधा मिल जाए पर्याप्त हो जाए तो काम पूरा हो गया जीवों के लिए सुविधा मिल गई आवश्यक भी है और सुविधा मिल गई उसके पास को कोई काम नहीं है अपना घास खा लिया जुगाली करना शुरू कर देते उसके लिए सुविधाएं आवश्यक भी है और पर्याप्त पर्याप्त भी है मानव के लिए क्या है <coughs> आवश्यक तो है लेकिन पर्याप्त नहीं हो सकती है कभी भी पर्याप्त नहीं होती। पर्याप्त का मतलब ऑनली यू कैन यू कैनॉट लीव ऑनली इन द सुविधा इट इज नॉट सफिशियंट टू लीव सुविधाएं कभी भी पर्याप्त होती ही नहीं है करने की जरूरत ही नहीं है उसको कि हमने पर्याप्त सुविधा इकट्ठी कर वो होता ही नहीं है सर क्योंकि मानव के लिए सुविधाएं आवश्यक है, है पर्याप्त नहीं हैं भूख लगती है जब तक खाने को नहीं मिलता है खाने के बारे में सोचते हैं खाना मिलने के बाद फिर संबंध के बारे में सोचने लगते क्या हो रहा है देश किधर जा रहा दुनिया कहाँ जा रही है ना कोई भी आदमी थोड़ा पैसा कमा लेता है उसके बाद ज्ञान की खोज में चलता है चलता नहीं चलता है। जब तक पैसे नहीं कमाए तो पैसे कमा पहले तो पहले सुविधाएँ हैं वो आवश्यक है वो नहीं होगा तो कोई ज्ञानवान व्यन की बात नहीं कर पाएंगे कहाँ से कर पाएंगे पहले भूख लग रही है भाई ठीक है ना बात तो खाना खा के फिर ज्ञान की बात करेंगे इतना व्यावहारिक बात हो रही है जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं गौशाला है कभी जाना आप लेकिन जाओ तो टीम के साथ ही जाना है और ये देखने मत जाना कि गाय को कितने अच्छे तरीके से पाला जा रहा है बल्कि यह देखने जाना है कि आदमी और प्रकृति के साथ कितने सुंदर संबंध के साथ जिया जा रहा है जाके देखिए गाय घास खाती है घास गाय के लिए क्या है सुविधा है आहार निद्रा भाई मैथुन में जीती हो चार विषय में जीती है गाय पांचवा कोई कार्यक्रम नहीं है उसके लिए खाना मिल गया फुर्सत हो गया नींद मिल गई फुर्सत हो गया कोई डराने वाला नहीं फुर्सत हो गया मैथुन का जब जरूरत होगा तब हो गया फुर्सत हो गया क्यों पाँचवा कोई कार्यक्रम नहीं है ये समझ में आता है लेकिन यदि वो ऐसा करती है तो कोई गलती नहीं करती है और यदि हम ऐसा करते हैं तो ऐसी कोई गलती नहीं जिसको हम छोड़ते हों सभी गलती कर तो गाय कहा खा रही है आहार आप एक डंडा उठा लीजिए उठा लीजिए मारिए मत आप एक डंडा उठाएंगे भय भय गाय में भय पैदा हुआ गाय ने तुरंत खाना बंद क्यों तो प्रीति कैसे करते ना खाना बंद से देखने लग जाइए ठीक और आप डंडा वापस रख दीजिए खाना वापस चालू आज शिंदे जी खाना खाएंगे लंच में और इनके मित्र ये जब खाना खाना शुरू करेंगे एक डंडा उठाएंगे, ये खाना खाना बंद कर देंगे पक्का है लेकिन ये डंडा रख भी देंगे तो भी खाना नहीं खाएंगे आखिर ऐसे कैसे तेरे तो साइकिल दी थी मैंने जाने के लिए ये उस जमाने में साइकिल के जैसे धक्के खा रहा था मैंने मोटरसाइकिल दी इसको। और आज मैं खाना खा रहा हूं तो डंडा उठा रहा है इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए सुविधाएं पर्याप्त नहीं डंडा उसने रख दिया यार किसी और काम के लिए उठाया तुम अपना खाना खाना तुमको क्या दिक्कत है लेकिन आदमी में ऐसा नहीं है जैसे कोई प्रश्न खड़ा होगा ना आगे की चीजें और आगे की चीजें ऐसा किया क्यों उसने इसका मतलब ये कि इनको इनसे अपेक्षा है कि इनको क्या करना चाहिए भले ही वो स्पष्ट नहीं है भले ही वो इनको बता नहीं पाए भले ही यह समझे या नहीं समझे इसका मतलब इतना तो समझ में आ ही सकता है अभी कि सिर्फ सुविधाएं होना या नहीं होने का आधार पर हमारे में सुखी होने का कोई एश्योरिटी नहीं है हम सिर्फ सुविधाओं के सहारे नहीं जी पाएंगे जबकि हमारा हर दिन हर घंटा हर मेहनत हम सुविधाओं के इर्द गिर्दी कर रहे हैं हमारे एक भाई भी बोले यार हमको ऑडियो दो तो हम जाके हमें घर में सुन लेंगे तुम्हारा सात दिन तक यहाँ क्यों बैठे हैं मैं बोला वहाँ जाके करोगे क्या सुविधा जुटानी है ना और क्या करना है और क्या काम है कौन सा ऐसा काम है जो छूट जा रहा है सुविधा जुटाने के अलावा आप बताओ कौन छूट रहा है जबकि पहले से इतनी सुविधाएं हैं है न अभी एक एक घर के अंदर मैं जाता हूँ तो पता चलता है कि तीन तीन चार चार घर का सामान देख घर में रखा हुआ है और ऐसे तीन चार घर रख रखे हैं कई के घर में ऐसे तो निकल के जाना पड़ता है ठीक क्यों हो रहा क्योंकि इतनी सी बात समझ में नहीं है कि सुविधाएं पर्याप्त कभी होती ही नहीं है आप कितनी भी सुविधा कर दो उसमें और सुविधा करने का संभावना रहता ही है क्योंकि तमाम सुविधाओं के साथ असुविधाएं रहती ही है हमारा सुखी होना इस पर निर्भर नहीं है हमारे लिए कुछ और एजेंडा है भाई वो एजेंडा क्या है मैं सब प्रश्न के उत्तर चाहता हूँ क्या प्रश्न है आखिर एक मानव का मतलब क्या है उसको जानना चाहता हूँ ये जीने का मतलब क्या है मैंने ये शरीर यात्रा शुरू क्यों किया है हमको सबको मिलके कहाँ पहुँचना है ये ज्ञान का मतलब क्या है उसका प्रमाण क्या होगा ये सब सारी चीजें हम समझना चाहते हैं खा पी के समझेंगे लेकिन क्या दिक्कत है भाई खाओ पीओ समझो प्रॉब्लम क्या है कोई प्रॉब्लम है ये खाना पीना सुविधाएं हमारे ज्ञान में जरा भी बाधा नहीं है लिखो ज्ञानी होने में सुविधाएं विषय संवेदनाएं बाधा नहीं है बोलिए सर कहां पहुंचे ऑंदे हो गए कि नहीं होंगे ज्ञानी होने में ये चार विषय भी बाधा नहीं पाँच संवेदना बाधा नहीं सुविधा भी बाधा नहीं बल्कि ये सब सहयोगी हो सकते हैं ज्ञानी होने का एक अलग कार्यक्रम है शरीर को चलाने का एक अलग कार्यक्रम है अब तक हम ये मानते आए कि ज्ञानी होने जाएंगे तो इन सबको छोड़ना पड़ेगा कैसा उल्टा हुआ कि नहीं हुआ मामला कैसा बढ़िया बढ़िया समझ में आया बढ़िया कुछ कितना बड़ा भ्रम टूटा ये जो शरीर है हमारा ये शरीर ज्ञानी होने में बाधा नहीं है बल्कि ज्ञानी होने में ये सहायक वस्तु है उसी को आगे हम समझने वाले हैं अभी जब ये शरीर ही बाधा नहीं है इससे जुड़ी हुई सुविधाएं या सुविधाएं कोई बाधा नहीं है ज्ञान की पहचान ही नहीं हुई इसलिए ज्ञान नहीं हो पा रहा है हम खुद अधूरे हैं हमको हमारे से अधिक समझदार आदमी मिला ही नहीं और तो और हमने समझदार की उठपटांग परिभाषा बना रखी है कई तरह की परिभाषा समझदार आदमी कैसा होगा खादी का कपड़ा पहनता है जी कुर्ता पजामा ही पहनेगा जी समझदार आदमी कैसा होगा चलती गाड़ी मोबाइल से बात नहीं करेगा समझदार आदमी के साथ वो खड़ा खड़ा पानी नहीं पिएगा अगर खड़ा खड़ा पानी पी रहे हो तो कहेगा समझदार ऐसे कुछ कुछ मान रखे हमने अभी हमको पता ही नहीं चला समझदार आदमी होता कैसे समझदार आदमी का मतलब ये होता है जिसके पास सभी प्रश्न के उत्तर हों पानी पीना क्यों है कितना पीना है कैसे पीना है पानी आता कहाँ से जाता कहाँ से कैसे पानी को बना रखना है धरती में पानी हमेशा कैसे बना रहेगा हर आदमी को कैसे मिलेगा उसका सदुपयोग कैसे हो ये सबके उत्तर चाहिए उसको खाली ऊपर बैठ के नीचे बैठ के पानी पीने से समझदार हो गया ऐसा नहीं है है ना संबंध पूर्वक जीता हो समृद्धि समृद्धिपूर्वक जीता हो खुद भी जीता हो दूसरों को भी जीने देने के लिए अपने तन मन धन को नियोजित करता हो इसको बोलते समझदार आदमी खुद स्वयं ऐसा जीता हो दूसरों को ऐसे जीने देने के लिए अवसर और शिक्षा दोनों को उपलब्ध करा दे उसी का नाम समझदार आदमी कुछ भी परिभाषा बनाने से नहीं चलेगा है ना हाँ जी भाई अच्छा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं निर्वाह अंदर आ जाओ तुम्हारे लिए सब चल रहा है जल्दी आओ ठीक समझ में आया चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो सुविधा में सुख नहीं है तब क्या निकला थोड़ी सी और बात करते हैं इसकी मात्रा की बात करते हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है सुविधाओं की मात्रा का आंकलन किया जा सकता है या नहीं हर एक व्यक्ति में हर एक परिवार में कुल सुविधाएं कितनी चाहिए इस मात्रा का आंकलन हो सकता है इट इज मेजरेबल टेंजिबल इट कैन बी मेजर इट कैन भी वे है ना आप वे कर लीजिए वॉल्यूम निकाल लीजिए ये निकाल लीजिए सारी सुविधाओं के बाद जो है वो मात्रात्मक है तो सुविधाएं क्या है और सुख ये मात्रात्मक है दस किलो पांच किलो सुख दो मीटर ढाई मीटर कम सुख ज्यादा सुख कम सुख ज्यादा सुख, सुख, सुख क्या होता है मात्रा हो गया ना सुख सुख है, है, है नहीं है तो ये क्या चीज हो गया ये मात्रात्त्मक नहीं है इसको बोलते हैं गुणात्मक है क्वालिटी है इट इज क्वालिटी ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग आदमी का सुखी होना ही उसकी क्वालिटी है एंड दिस इज क्वांटिटी सुविधाएं क्वांटिटी बेस्ड आइटम है सुविधाओं में क्वालिटी नहीं होता है या अगर होता है तो इट इज बेस्ड ऑन क्वांटिटी किसी भी सुविधा में कोई क्वालिटी नहीं होता है क्वालिटी यदि कहीं हो सकता है तो वह केवल और केवल और केवल मानव में होने की बात है और वो में में होने के बात है और वह समाधानित होना ही क्वालिटी है सभी प्रश्न का उत्तर हो जाना ही सु, सुखी हो जाना ही समाधान हो जाना ही संबंध पूर्वक जीना ही मानव में क्वालिटी है तो में में क्वालिटी की बात है शरीर में क्वालिटी नहीं है क्वांटिटी है थोड़ा इसको समझ लेते हैं बहुत सारे लोगों के चेहरे का हवाई उड़ने की सुविधा में सा क्वालिटी होता ही नहीं वैराइटी होता है क्वालिटी नहीं होता है तो मात्रात्मक मात्रा है ना क्वालिटी इसमें है ही नहीं जैसे आप तो खुद ही इंजीनियर आदमी जैसे एक अच्छी दीवार और एक खराब दीवार हम बोलते हैं <coughs> एक अच्छी दीवार और हम खराब दीवार हमारी भाषा है वो दीवार में क्या अंतर हो गया अच्छी दीवार और खराब दीवाल में लोहे का परसेंटेज बढ़ा दिया सीमेंट का परसेंटेज बढ़ा दिया दिखने में रेती प्लास्टर का परसेंटेज बढ़ा दिया पुट्टी का परसेंटेज बढ़ा दिया चूना चिपका दिया ये तो क्या तो कोई भी जो जड़ वस्तुए हैं शरीर है है ना उस शरीर में कोई क्वालिटी नहीं होता है शरीर बेस्ड ऑन द क्वांटिटी, कितना आयरन कितना कैल्शियम कितना मिनरल है ना कितना खून कितना पानी कितना है ना वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो जो भी है सब वो सब क्वांटिटी है तो जड़ प्रकृति में पूरे शरीर में क्वालिटी होता ही नहीं है कोई सामान सुविधा में क्वालिटी नहीं होता है इसमें क्या होता है क्वान्टिटी होता है इस कपड़े में कितना कॉटन डाला उसको बोलते हैं कि यह अच्छा कपड़ा है तो किसी भी सामान का अच्छा बुरा हम बोलते हैं इट इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटी एडेड इन दैट मटेरियल अच्छी क्वालिटी गेहूँ का मतलब यह हुआ कि उसमें पानी कितना पड़ा बीज कौन सा पड़ा खाद कौन सा पड़ा तो क्वालिटी वर्ड जो है अभी माना जाती समझी नहीं है इसको क्वालिटी कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी सुविधा हाँ क्वालिटी कैन बी एसोसिएटेड विद ओनली एंड ओनली विद द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय लिविंग जो जिंदगी है वो हमारा क्वालिटी है क्वालिटी की चाहना किसमें है अभी देखें भ्रम क्या चीज है मैं को क्वालिटी चाहिए और अभी हम क्या करते हैं सुविधा में क्वालिटी के चक्कर में फंस जाते हैं जैसे आईफोन बहुत अच्छा होता है बहुत अच्छी क्वालिटी होता है उसमें क्वांटिटी है आईफोन की क्वालिटी तब बढ़ती है जब जिस आदमी के हाथ में है उसमें कितना समाधान है कभी जिस आदमी के हाथ में है और उसमें समाधान नहीं है आईफोन में कोई क्वालिटी नहीं होती उसमें गंदी आवाज़ आती है गालियाँ सुनाई जाती हैं पिक्चरें देखी जाती हैं उसमें क्या क्वालिटी होती है तो किसी भी सुविधा में क्वालिटी वो मानव में निहित क्वालिटी के साथ जुड़ती है ये समझ में आ रहा है अगर जब तक हमको मेरे में समाधान मेरे में प्रश्न का उत्तर हो जाना ही मेरी क्वालिटी है ये समझ में नहीं आता है तब क्या करते हैं हम सामान की क्वालिटी से अपनी पहचान कराना चाहते रहते हैं छोटी सी गलती करते हैं और पूरी जिंदगी तबाह होती है और पूरी अपनी नहीं पूरी दुनिया की जिंदगी हम तबाह करते हैं जैसे कई लोग मैं बोलता हूं कि क्या कर रहे हो आजकल बोले सर बहुत पैसा कमा लिया आप थक गए आप क्या कर रहे हैं अब मैं चाहता हूं क्वालिटी टाइम स्पेयर करूं अपने परिवार के साथ मैंने करके दिखाओ समाधान ही क्वालिटी है यदि आपके पास समाधान नहीं है आप समस्या ग्रस्त हैं कोई क्वालिटी टाइम नहीं हो एक हमारे मित्र हैं वैसे हमारे बहुत सारे मित्र हैं न तो कहने लगे कि बस भैया दो चार महीने बचे हैं इसके बाद तो रिटायरमेंट उसके बाद तो मैं अपने परिवार में है ना बहुत समय दूंगा उनकी पत्नी कुछ काम करे तो देखने लगी तो दो चार बार और उन्होंने कहा तो फिर पत्नी धीरे से पूछी क्यों रिटायरमेंट के बाद आप कुछ काम नहीं करोगे क्या मैंने कहा सुन लो अगर जैसे हो अगर वैसे अपने घर में पहुँच जाओगे पूरे समय ज़्यादा समय दे दोगे तो ज़्यादा परेशान हो जाएगी क्वालिटी तो टाइम कहां से आएगा क्वालिटी होगी तो टाइम में क्वालिटी आएगी ना इसीलिए भैया आप दिन सुबह निकल जाते हो रात को घर आते हो तो घर चल रहा है अपना जिस दिन छुट्टी ले लेते हो उस दिन पूछते बीवी गई बाहर क्यों जाने रहा आज कहीं क्योंकि आपको झेलना बहुत भारी है क्योंकि समाधान के बिना आदमी को झेल ही नहीं सकते समस्याग्रस्त आदमी को कौन झेलेगा बात समझ में आया तो मानव में सुख क्वालिटी है एक सुखी आदमी ही क्वालिटी संपन्न होता है दुखी आदमी में कोई क्वालिटी नहीं होता है हाँ जी माइक माइक माइक थैंक oh, यू चीजों में क्वालिटी नहीं होती ये बात कुछ आ, हजम नहीं हो रही है हजम नहीं हो रही है या कुछ समझ में नहीं हर चीज़ों का एक परफॉर्मेंस होता है अभी समझा देते हैं और आप इंजीनियरिंग साइड से हैं हाँ ठीक है, yes. है। तब तो, तो जल्दी समझ में आना चाहिए लेकिन क्या बताए पढ़ाते ही नहीं वो लोग कुछ <laughs> हमको भी नहीं पढ़ाया था ये आपके हाथ में माइक है एक खराब क्वालिटी का माइक हम बोलते हैं भाषा में क्वालिटी बोलते हैं ये दोनों में दोनों में अंतर क्या है है ना परफॉर्मेंस तो डिफर करता ही है। दोनों का परफॉर्मेंस अलग है एक कपड़ा गर्म होता है कपड़ा ठंडा होता है दोनों का परफॉर्मेंस अलग है इनका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है क्वांटिटी पे दिस इज व्हाट आई एम सेइंग इनका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है क्वांटिटी पे जैसे इस माइक में जो भी रिसीवर लगे हैं जो भी ट्रांसफार्मर लगे हैं जो भी डायड लगे हैं ट्रायड लगे हैं यदि उन डायड ट्रायड की संख्या उनकी उनके उनके उनके परफॉर्मेंस सबके उनक बढ़ा दो तो ये माइक ज़्यादा आवाज़ को ग्रहण करके ज़्यादा दूर तक बिना डिस्टर्बेंस के पहुँचा देता है इसका मतलब ये नहीं कि माइक में कोई क्वालिटी है आप बताओ आप, आप यहाँ आके खड़े होके बताओ माइक में क्वालिटी है या नहीं है एक घंटा दो घंटा इनको बताओ सब लोगों को तो माइक की क्वालिटी खराब लगने लगेगी अच्छा माइक होते हुए भी यदि उस माइक से हम समाधान को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे माइक का परफॉर्मेंस क्या निकला तो क्वान्टिटी का वैल्यूएशन क्वालिटी के साथ ही हो पाएगा जब तक धरती पर मानव सुखी नहीं होता है यह धरती का भी सम्मान हम नहीं कर पाएंगे यह धरती का जो क्वांटिटी है इसका भी परफॉर्मेंस का सम्मान नहीं हो पाएगा क्वालिटी मानव में है इन चार इकाइयों में है, है ना मानव में भी शरीर को छोड़ने कर में, में ही क्वालिटी की बात और क्या क्वालिटी है में में रिजॉल्व मेंटल स्टेट आपके पास सभी प्रश्न के उत्तर हैं और किस तरह के उत्तर हैं मन मर्जी के नहीं तार्किक व्यवहारिक और तात्विक ज्ञान में कोई क्वांटिटी नहीं है यू कैनॉट मेजर इट क्वांटिटी कैसे होती ज्ञान का प्रमाण होता है किसी आदमी को तोल के तो बता सकते कि इसमें वजन इतना है तो इसमें इतना ज्ञान होगा बता पाओगे तो उस आदमी के जीने से पता चलेगा कि ज्ञान है या नहीं है वो आदमी जीता है अगर समझदार है ज्ञानी है तो सुखी है सुखी है तो परिवार में शिकायत मुक्त है और परिवार उसका समाज का पोषण करेगा और समाज यदि पोषण करेगा धरती संतुलित रहेगी तो माना जाती जो है अभय संबन्न रहेगी ये ऐसे एक आदमी के जीने का प्रमाण है अगर मेरे को ज्ञान हुआ है तो इससे कम में नहीं पता चलता कि मेरे को ज्ञान हुआ है या नहीं हुआ अगर इससे कम में हो रहा है तो ज्ञान पे डाउट है भी। और बना के रखना ज्ञान हो गया और किसी को पता नहीं चलेगा ऐसा नहीं है ज्ञान हो जाने के बाद तो वो पता चलने की चीज है वो प्रमाण सबको दिखेगा सबको दिखेगा का मतलब अंधे को भी दिखेगा ये जो प्रमाण की हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी से जो हमको ज्ञान मिल रहा है जिसको कि नॉलेज युग बोलते हैं आजकल हम्म और तो ये ज्ञान और हमको जो ज्ञान मिलता है इसमें क्या फर्क है वही ज्ञान <coughs> का मतलब है इन प्रश्न के उत्तर होना खुड़खड़ करता भाई आह ज्ञान ज्ञानी से मिलेगा कि कुत्ते से मिलेगा इसको पूरा कर ले ना थोड़ा कंट्रोल ज्ञान ज्ञानी से मिलेगा कि झाड़ से मिलेगा ज्ञानी से मिलेगा ज्ञान आदमी से मिलेगा या कुत्ते से मिलेगा आदमी से मिलेगा तो आदमी को ज्ञान संपन्न कराने वाला कौन आदमी ही रहेगा और पहला आदमी कहां से आएगा पहला आदमी प्रकृति में से ज्ञान संपन्न होगा क्योंकि अल्टीमेटली ज्ञान का वस्तु तो अस्तित्व है अल्टीमेटली ज्ञान का वस्तु क्या है एग्जिस्टेंस है तो कोई ना कोई हमारे में से ही कोई ना कोई, कोई एक आदमी जिसको हम ऋषि मुनि संत जो कहते हैं वो सब कभी ना कभी उनको कुछ ज्ञान होता ही है प्रकृति की अस्तित्व की आस्तिकता को समझते हैं और वो मानव जाति को बताते हैं जब तक परंपरा नहीं बन जाती तब तक ये डाउट बना रहता है कि उनको जो ज्ञान हुआ था वो हम तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा पहली बात क्या पता उनको तो हुआ था और हमारे तक पहुंचा ही नहीं थे थे। दूसरी बात उनको जो पहुंचा था वो पूरा था कि नहीं था वो हमेशा डाउट में बना रहता है इसको बहुत ठीक से समझ लीजिए, ये आपके कई तरह के प्रश्नों के उत्तर करेगा <coughs> ज्ञान के दो ही स्रोत हैं एक स्रोत है कोई मानव जब मानव से मानव को पहुंचेगा इसका नाम है शिक्षा और पहले मानव को कैसे पता चलेगा इसी को कहते हैं इवोल्यूशन तो पहले मानव को प्रकृति से पता चला इसको भी क्या पता चल रहा है इसके माध्यम से प्रकृति पता चल रहा है शिक्षा के माध्यम से ही प्रकृति के नियम ही पता चल रहे हैं जैसे यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं एक मानव की हैसियत से करता हूं आप एक मानव के हिस्से सुनते हैं और जो कुछ भी समझ रहे हैं वो प्रकृति के किसी नियम को ही समझ रहे हैं मानव को लेकर क्या नियम है जैसे अभी हमने सुविधा असुविधा की बात करी इसमें सारे नियम पहले से ही हैं कोई नई बात थोड़ी कर दी हमने है ना वो ध्यान गया आपका भी ध्यान चला गया वो था ही ऐसा आपने भी देखा आपको ठीक लगा आपने बोला हाँ ऐसा ही है जिन बातों में अभी आप निरीक्षण नहीं कर पा रहे उसमें आपको लग रहा है कि कोई संशय इसमें हो सकता है जो जो चीजें आपको दिख गई उसमें संशय नहीं है तो मानव ही मानव के लिए शिक्षा का वस्तु है मतलब शिक्षा का स्रोत है और शिक्षा की वस्तु क्या है प्रकृति है अस्तित्व है इस प्रकृति में चारों अवस्थाएं मानव भी समाया हुआ है तो प्रकृति और अस्तित्व ही कुल कंटेंट ऑफ एजुकेशन है ना हमारे में से कोई एक आदमी जितने सब लोग जगह रहते हैं उससे अधिक जगता है उसको हम लोग अपना ज्ञानी मानते रहे उसने हमको ज्ञान दिया अगर उस ज्ञान की परंपरा नहीं बन रही परंपरा का मतलब वो ज्ञान के आधार पर यदि समाज में शिक्षा नहीं है वो ज्ञान के आधार पर समाज में व्यवस्था नहीं है वो ज्ञान के आधार पर यदि संविधान नहीं है वो ज्ञान के आधार पर यदि हमारे ट्रेड्स नहीं है ट्रेड जो हम एक्सचेंज करते हैं तो इसका मतलब अब दो कारण हो सकते हैं पहला कारण तो यह कि जो आदमी ने ज्ञान दिया था हमने ठीक से समझाई नहीं हमने ताकत नहीं लगाया एक कारण यह हो सकता है दूसरा कारण यह हो सकता है कि जिसको हमने ज्ञानी माना हो और वाकई में ज्ञानी ना हो तो दोनों ही कारण हो सकते हैं तो आदमी के ज्ञानी होने और नहीं होने की से बड़ी बात यह है कि हमारे पास ज्ञान की परंपरा है या नहीं है प्रमाण पूर्वक परंपरा बनी है कि नहीं बनी तो अगर परंपरा नहीं है तो तमाम सारे ज्ञानी होने के बावजूद भी हम अधूरे के अधूरे घूम रहे हैं उसमें अगर देखेंगे तो यह समझ में आ रहा है कि पूरी दुनिया में आप देखो है ना तो जितना इतना मानव का इतिहास बढ़ता जा रहा है उतना उतना आप देखोगे तो यह समझ में आ रहा है कि ज्ञानियों की संख्या बढ़ती जा रही बच्चे परेशान फलाना जी कब पैदा हुआ कब मरे कब क्या शादी हुई कहा ज्ञान हुआ कौन से झाड़ के नीचे हुआ उसको रटो फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा तो ज्ञानियों की संख्या बढ़ती जा रही और माना जाती की हालत अब ये क्या हो रहा है ये झंझट क्या है ये अपन किसी के ज्ञानी होने में डाउट तो नहीं कर सकते लेकिन संकट क्या है ये तो, तो आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा एक तरफ ज्ञानियों की संख्या बढ़ रही है और उसके परंपरा नहीं बन रही है तो हमारी हालत दिन पे दिन खराब ही होती जा रही ऐसा संकट आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो बड़े बड़े नामी गिरामी एक से एक विद्वान लोगों के बारे में हम सुनते पढ़ते हैं हम उनको डाउट करें ये तो हमको अधिकार नहीं बनता लेकिन ये प्रश्न तो बनता ही है इतने सारे ज्ञानी होने के बाद भी हम आज तक जंगल युग में रह रहे हैं। अच्छा कपड़ा पहनना सीखे अच्छी भाषा सीख गए अच्छा मोबाइल हाथ में है लेकिन हमारा कॉन्शियसनेस चेतना का स्तर प्रकट कहाँ हो रहा है वो चार काम में एजुकेशन में कहाँ प्रकट हो रहा है ट्रेड में कहाँ प्रकट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ प्रकट हो रहा है बिलीफ सिस्टम में मतलब बिलीफ एक ना मान्यता है धर्म जिसको कह रहे हम इन चारों में प्रकट हो रहा है जो प्रकट हो रहा है वो तो जंगल जंगल युग से भी खराब हालत में प्रकट कर रहे हैं अभी इसका मतलब गहरे संकट है भाई कुछ सोचना पड़ेगा कि क्या हो गया है या तो ज्ञानियों के साथ हमने पूरा मन नहीं लगाया और ठीक से टैप नहीं किया कि क्या कहना चाह रहे हैं और उसके परंपरा तक हम नहीं पहुंचे या जिसको हमने ज्ञानी माने वो ज्ञानी उतने नहीं थे जितने हमने मान लिए दोनों ही हो सकता है दोनों की संभावना हो सकती है लेकिन ये तो हमको समझना पड़ेगा सारे ज्ञान का देखिए एक सुंदर बात है अगर ध्यान जाएगा तो बहुत अच्छे से पकड़ में आएगा ज्ञान के आधार पर आचरण होता है थोड़ा ध्यान देना थोड़ा दिल पे पत्थर रख के सुन लेना ज्ञान के आधार पर आचरण कोई भी ज्ञान होगा तो एक आचरण बनेगा या नहीं बनेगा तो ज्ञान के आधार पर आचरण ठीक जैसे मान लीजिए है ना विज्ञान विज्ञान एक ज्ञान है मान लीजिए तो वो एक आचरण को प्रकट करता है किस प्रकार से लोग खाएंगे किस प्रकार से बैठेंगे क्या करेंगे किस प्रकार से उत्पादन करेंगे क्या क्या करेंगे वो एक आचरण एक एक मानव में ये किसी एक मानव में जीने की बात बनती है कोई ज्ञानी होगा उसका एक आचरण होगा और यदि ये आचरण लो जी पुनः वैरोग कोई बात नहीं यदि ये आचरण थोड़ा ध्यान से सुनेंगे सर्व मानव की कामना से जुड़ता है कामना का मतलब चाहत ज्ञान के आधार पर ज्ञानी का कोई आचरण और यदि ये आचरण सर्व मानव की कामना से जुड़ता है तभी जाकर उसकी परंपरा बनती है है ना सर्व मानव की चाह से जुड़ेगा तब उसकी परंपरा बनेगी और अगर नहीं जुड़ेगा तो परंपरा नहीं बन सकती है। आज तक मानव जाति का इतिहास में हम धरती पे बात करें आज तक हमारे बीच में जो परंपरा जिसको हम जिसमें जीने के लिए हम बाध्य है आजागृत परंपरा है अज्ञानी परंपरा है हम ज्ञान के आधार पर अभी परंपरा को बना नहीं पाए परंपरा का क्या मतलब होता है बताया चार चीजें होती हैं शिक्षा व्यवस्था संविधान और हमारा बिलीफ मान्यताएं अभी देखिए ये चारों का हालत क्या है आप क्यों हमारे यहां पर ज्ञान के नाम पर हम क्या पढ़ा रहे हैं ज्ञान के नाम पे हम पढ़ाते हैं मतलब बोलते हैं ज्ञान क्या है लालच बुरी बलाय क्या ज्ञान क्या कह रहा है आपका लालच बुरी बलाय और आपका एजुकेशन क्या कह रहा है ग्रीड इज गुड जब लालच बुरी बला था तब भी इसकी परंपरा नहीं बना जब हम लालच बुरी बला बोलते थे तब भी हम लालच आदमी में खत्म नहीं कर पाए और आप तो हम एजुकेशन में पढ़ाते हैं कि ग्रीड इज गुड व्यवस्था को देखिए सब भाई प्रलोभन से चल रहा है संविधान को देखिए अपराध पे चल रहा है और बिलीफ सिस्टम देखिए आपस में टकरा रहे हैं हमारे बिलीफ आपस में टकरा रहे हैं लड़ाई के लिए लड़ाई का स्रोत है सारे धर्म लड़ाई के स्रोत हैं ये बिलीव जो मान्यताएं बनी हुई हैं ये लड़ाई के स्रोत हैं आदिकाल से चले आ रहे हैं है ना हिंदू मुसलमान से लड़ने के लिए तैयार हैं मुसलमान सिख से लड़ने के लिए ईसाई से लड़ने के लिए ईसाई मुसलमान को मारने को तैयार हैं टॉप लेवल पे जाके देखिए आप और हम छोटे छोटे जनता में जो सामान्य लोग हैं उनकी एक अलग स्थिति हो सकती है ये सबके जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं इनका एकमात्र एजेंडा है हिंदू का एजेंडा मुस्लिम कैसे ख़त्म हो मुस्लिम का एजेंडा है ईसाई कैसे खत्म हो ईसाई का एजेंडा है कि साउथ एशियन कंट्री के लोग कैसे ख़त्म हो इसी पे काम करते हैं हमारे में से किसी को मौका मिला होगा कभी ये टॉप लेवल के लोगों से मिलने का तो पता चलेगा सारे बिलीफ हैं जो हमारे वो लड़ने के लिए कट्टरता कट्टर का मतलब ये होता है जहाँ पर ओपननेस ही खत्म हो गई जहाँ पर हम सुनने समझने को जगह भी खत्म हो गए तो आज सारे बिलीफ जो हैं वो लड़ने के लिए हैं एक, -एक दीवारों के ज्ञान तो अलग कुछ कह रहा है ना ज्ञानी ही तो अलग अलग कुछ कह रहे हैं मैं ये नहीं कह रहा हूं ओहो ज्ञानी तो अलग अलग कह रहे हैं तमाम तरह किसी के किसी ज्ञानी ने नहीं कहा कि लड़ाई करो आप ठीक <coughs> है ना चाहे वेद के गाने हो चाहे हमारे कुरान के गाने हो चाहे जैन दर्शन की गाने हो वो थोड़ी बोलते लड़ाई करो आप लेकिन इसके बीच में जो गड़बड़ हुई वो तो समझो यहां से यहां तक परकुलेट होने में और ये ये चार उसके पेयर हैं मानव जाति को इससे मतलब है आपको बहुत ज्ञान हो गया उससे हम क्या करें नागराज्य को ज्ञान हो गया तुम्हें क्या करूं भैया मेरे को क्या मिला मेरे को चाहिए एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसमें मेरे बच्चों में समझदारी भी आए और स्किल्स भी आए जिसमें उनमें समाधान भी आए संबंध की समझ भी आए और अपने परिवार का खर्चा चलाने को अपने परिवार को चला सकें वो ऐसा भी चाहिए उनमें न्याय भी हो धर्म भी हो सत्य भी हो ये मुझे चाहिए ना मेरे को एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें नौकरी और व्यापार नहीं जीना पड़े ये तो मजबूरी है हमको नौकरी व्यापार में जीना पड़े मुझे तो इससे मतलब है ना मुझे एक ऐसा संविधान चाहिए जो अपराधी को तैयार ना करे और अपराधी संहिता के रूप में काम ना करे वो एक मानव को तैयार करे मानवीयता को तैयार करे ये मेरे को चाहिए हमको ज्ञान इसके लिए चाहिए अभी क्या हो गया ज्ञान एकदम रहस्यमय अकेले में सुखी होने के लिए ज्ञान काय में सुखी होने के लिए वेन देर इज इन नो कोई भी एंटिटी ऐसी नहीं है जो अकेले अकेली है फिर अकेले में सुख कैसे हो सकता है तो सारा अगर एकांत की ओर लेके जा रहे हैं, जबकि हम सब समग्रता के भागीदार हैं हम इस पूरे सिस्टम के पार्ट इन पार्सल हैं और जिसके पास जो होता है वो बढ़ता ही है मेरे पास क्या है ये कैसे पता चलता है मेरे से क्या बटा इससे पता चलता है पॉइंट टू बी नोटेड मिला आप लोग सब जज हैं यहां पर क्या नोट करना है आपको आपसे आपको लग सकता है कि आपके पास तो बहुत ज्ञान है आप तो बहुत समझदार हो आप तो बहुत सुखी आदमी हो लग सकता है लेकिन उसका प्रमाण यही कि आपसे डिलीवर क्या हुआ है उससे पता चलता है कि आपके पास क्या था क्योंकि मानव कल्पनाशील है हम अपने बारे में कुछ भी कल्पना कर सकते हैं लेकिन जैसे ही एक से अधिक में जाता है जैसे ही एक से अधिक में जाता है तब पता चलता है कि मेरे पास क्या था अगर मैंने किसी ज्ञान के आधार पर कोई आचरण को पहचाना है और यदि वो सर्व मानव की कामना से नहीं जुड़ता है वो परंपरा में जावे ही नहीं करेगा कभी जाता ही नहीं हो उसका परंपरा बनेगा ही नहीं जैसे मान लीजिए एक ज्ञान ने ये कहा कि ईश्वर को पाना ही हमारी उपलब्धि है ईश्वर को पाना ही उपलब्धि है और ईश्वर को पाने के लिए रास्ता क्या है पूरा संसार छोड़ो त्यागो और जाके तपस्या करो हो सकता ज्ञान के रूप में वो ठीक कहा हो हमको क्या पता है लेकिन जैसे इस के आधार पर एक आचरण आता है उसमें आचरण में क्या करना पड़ेगा अपना लोटा का उठाओ बाल मुंडाओ और चले जाओ हिमालय पे जैसे आप ये करोगे ज्ञान ज्ञानी आदमी ने आचरण दिखाएगा वैसे ही सर्व मानव जो है वो अपनी चाहत को टटोलेगा यार मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा ऐसा चला जाए मेरे को तो अपने बच्चा भी दिख रहा है मेरे को अपनी माँ दिख रही है मेरे को अपनी जिम्मेदारी दिख रही है मेरे को अपने कर्तव्य दिख रहे हैं जैसे ही उसको सर्व की चाहत से वो नहीं जुड़ा वो नमस्ते कर लेगा प्यार जरूर पड़ेगा आप ज्ञानी हो महाराज आप ही कर सकते हैं हम नहीं कर सकते ऐसा करते समय वो अपने को गिल्टी मानता है वो उसका साहस ये नहीं कि आपको बोलेगा कि यार आपके ज्ञान में देख लो कुछ कहीं लोचा तो नहीं है लेकिन वो ये मानता है कि आप ज्ञानी हो उसको सम्मान करते आए हम तो वो अपने को गिल्टी मानेगा यार मैं नहीं कर पाया लेकिन बात तो पता की थी यार देखो ऐसे भी मिलकर पाया क्या हमने ये हमारे परेज भी है ना हमेशा परेशान ऐसे मिलकर जिंदगी में पाया क्या हम तो एक बार तो मन करता है कि जाके छोड़ छाड़ के तपस्या करने चले जाएं, ठीक ऐसे ही विरक्ति की बात ऐसे ही कम्युनिज्म की बात ऐसे ही भोगने की बात हम करेंगे यदि सर्वमानव की कामना से जुड़ा नहीं आज जितना भोगवादी ज्ञान आ गया भौतिकवादी ज्ञान क्या कह रहा है उससे एक आचरण आ गया क्या आचरण निकल गया जितना अधिक से अधिक भोग कर सको करो ये भौतिकवादी ज्ञान बता रहे एक आदमी के लिए दो आदमी के लिए चार आदमी के लिए अभी आप जानते हो दो हजार आदमी नौकर उसके घर में चार आदमी के लिए दो हजार आदमी सेवक है ना तो ये, ये इसका मैक्सिमशन लेकिन ये भी सर्व मानव की कामना से जुड़ता ही नहीं है तो यदि आचरण सर्व मानव की कामना से नहीं जुड़ेगा पुनः ये ज्ञान चलने वाला नहीं है तो अब तक दो तरह के चिंतन हमारे पास आए एक आया आदर्शवाद सब कुछ छोड़ो छाड़ो भगवान के शरण में जाओ भगवान ही हमको सुखी करते हैं भगवान ही हमको दुखी करते हैं भगवान कहाँ रहते हैं हमको मिले ही नहीं कोई ऐसा आदमी भी नहीं मिला जो बोले कि मैं मिल के आया चलो तुमको मिला दूँ एक तो ये झंझट हो गया दूसरा दर्शन आया अपने पास कि भैया देखो संवेदनाएं हैं सेंसेशन है इनको सामान चाहिए ठंडा गर्म और ये शरीर है तो दिखता है और इसके लिए खाओ तो ठंडा ठंडा भी लगता है तो सुविधाओं में सुख है और सुविधाओं का अंबार लगाओ तो सुखी रहोगे सुविधाएं मिल गई और ठंडी भी लगी गर्म भी लगी उधर तो ईश्वर मिला भी नहीं था इधर तो मिला क्या मिला सुविधाएं मिली हाथ में आई जैसी सुविधाएं हाथ में ही हम लोग लपके लेकिन सुख नहीं मिला इस प्रकार से दोनों तरह की जो परंपरा है वो सर्व मानव की कामना की चाहत से क्यों नहीं जुड़ रहा है क्योंकि हर मानव में हर मानव में दो वस्तु हैं एक मैं हूँ और एक मेरा शरीर, शरीर है इन दोनों वस्तु को यदि हम ठीक ठीक से समझेंगे नहीं इन दोनों वस्तु की आवश्यकता को ठीक ठीक से समझेंगे नहीं है ना इन दोनों की पूर्ति के तरीके को ठीक ठीक समझेंगे नहीं तब तक हमारा ज्ञान का क्वालिटी पता नहीं चलेगा तब तक हमारे में क्वालिटी की स्थापना नहीं हो पाएगा तब तक हम अपने में गुणवत्ताओं को पहचान नहीं पाएंगे यदि हम अपने में गुणवत्ता को नहीं पहचान पाएंगे तो अपनी पहचान फिर अपने पास सामान जो है वो कितना महंगा है उससे अपने आप की पहचान कराएंगे कि मैं पहले स्कूटर में घूमता था आज बी में घूमता हूं मैं पहले खपरेल के मकान में रहता था आज मैं ना एंटिला में रहता हूं उससे हमारा क्वालिटी पता नहीं चलता है <clears throat> ये ठीक बात है ये बात समझ में आए तो किसी भी ज्ञान का परम्परा मानव जाति को ये चार चीज़ें चाहिए आपको चाहिए या नहीं चाहिए है ना ये चारों में हमको समाधान चाहिए शिक्षा कैसी हो व्यवस्था कैसी हो संविधान कैसा हो और हमारा बिलीफ क्या हो व्यवहारिक बिलीफ हो या नहीं हो उनकी बात हमको करने की जरूरत पड़ेगी अगर इस इस जगह तक पहुंच जाते हैं तभी परम्परा बनेगी परम्परा नहीं बनेगी हम कितना भी कोशिश करें बचाने की वो बचेगी नहीं आप खूब कोशिश कर लीजिए अपने घर को बचाने के लिए कि नहीं यही डिज़ाइन रखना है टिके टिका ही नहीं सकते आप खूब कोशिश कर लीजिए कि आप हिंदी हिंदी संस्कृत इनको बचाइए बचने वाली नहीं है क्यों नहीं बचने वाली है क्योंकि आदमी जब तक तृप्त तो नहीं होगा संतुष्ट नहीं होगा उस परंपरा पर वो टिकेगा नहीं भरोसा नहीं बनेगा आदमी समाधानित होगा सुखी होगा उसके बाद परम्परा टिकेगी नहीं तो तब तक बदलाव करना हमारी बाध्यता है आपने भी अपनी जिंदगी में बदलाव किए हैं कि नहीं किए हैं क्यों बदलाव किया आपने क्योंकि जिसको मान के चले थे जो कुछ मान के चले थे वो सब करने से जो कुछ अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हुई आप और हम सब बदलने की जगह में खड़े हैं क्या बदलना था वो पता नहीं चला तो हमने धंधे बदल लिए नौकरी वाले को लगा व्यापार करना ठीक है ये नौकरी करते थे व्यापार करने लगे व्यापार वाले लगे इससे तो नौकरी ठीक थी दोनों छोड़ के गाय पाल ली गाय भी एक प्रकार का काम ही व्यवसाय है है ना तो उससे व्यवसाय बदलने से कुछ हो जाता है ऐसा नहीं करें ये बात समझ में ही समझ पूरी होने से बात आगे बढ़ने वाली है। चलिए हाँ जी बिल्कुल क्वेश्चन करिए माइक मैन माइक मैन ने परंपरा का प्रश्न सुनकर थोड़ा बाहर निकल गया सर हाँ सर व्यवस्था और संविधान में क्या डिफ्रेंसेस थोड़ा कंफ्यूजन है व्यवस्था का मतलब होता है कि आज कोई एक आदमी यह काम करता है वहाँ से निकल के वो सामान वहाँ जाता है है ना रोड की व्यवस्था बिजली की व्यवस्था है ना जो स्ट्रक्चर है हमारे वो सारे स्ट्रक्चर जो भी हम बनाते हैं जैसे कार्यपालिका बनाई हमने एक विधायिका बना ली एक हमने न्यायपालिका बनाई है ना ये सारा अरेंजमेंट जो हमने किया है इसको बोलते हैं व्यवस्था संविधान का मतलब ये है कि सारे अरेंजमेंट को गाइडिंग करने के लिए कोई प्रिंसिपल चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन इसको कह रहा है। आज हमारा सारा संविधान अमानवीयता का संविधान है क्या का, का संविधान है चोर उच्चक्कों का संविधान चोर उच्चक्कों के संविधान का मतलब क्या हुआ उसमें क्या क्या चोर होते हैं क्या क्या उचक्के होते हैं उसके बारे में लिखा है तो उस तरह के चोरचको को पकड़ लेते हैं जब कोई नया चोर पकड़ में आता है, तो फिर उस संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ता है। जबकि संविधान चाहिए? एक मानव को जीना कैसे कैसे कैसे नहीं नहीं? जीना वो नहीं. क्या करना है? कैसे सोचना है मानवीता है ना? उसका पूरा ढांचा खाचा नागरा जी अपनी तरफ से बनाने की कोशिश की है हम लोग समझ गए इसको तो मानवीय संविधान का प्रारूप क्या होगा कैसे हम जैसे यहीं पर आप बैठे हैं यहां पर भी एक संविधान लागू है एक संविधान देश का लागू है अमानवीय संविधान उसको भी हम पालन करते हैं हम बात दे हैं उसके लिए उससे हमारा कोई लड़ाई नहीं है और एक संविधान हमारा अपना है मानवीय संविधान जैसे हमारे यहां कोई मालिक नहीं है कोई नौकर नहीं है मानवीय संविधान कहता है हम कोई किसी को काम बताने वाले नहीं है यह मानवीय संविधान कहता है हर आदमी को समझने का अधिकार यह हमारा मानवीय संविधान कहता है आपका संविधान क्या कहता है हर आदमी को सुविधा का अधिकार कितना अंतर हो गया कहाँ पहुंचे अपन आपका संविधान क्या कहता है हर आदमी का मौलिक अधिकार क्या है सुविधा को पाना उसका मौलिक अधिकार है उत्पादन करना नहीं है उसको उसको फ्री में मिलना चाहिए कहीं से मिले मिलना चाहिए मानवीय संविधान यह कहता है कि हर आदमी को समझने का समान रूप से अवसर दिया जाए अधिकार दिया जाए समझ के वो उत्पादन करे अपना खुद सरकार न करे यहां पर हर परिवार को क्या आवश्यकता है कितना आवश्यकता है उसको वो तय करे हम नहीं तय करेंगे और तय करके कैसे उत्पादन करना है वो भी वो तय करे किस में उसको मन लगाना है किस में लगाना है उसको तय करना है वो अपने परिवार में बैठ के चार रोटी खाना है कि चालीस रोटी खाना है वो तय करेगा पूरा एकदम एक, एक प्रकार से स्वतंत्र सिस्टम है यह ठीक बात है तो परंपरा क्यों नहीं बनी लाखों साल से अभी तक परंपरा नहीं बनी है उसकी अपेक्षा है या नहीं है इस अधूरी परंपरा में पैदा होने वाला हर बालक एक समय के बाद तनावग्रस्त होता है तो मानव में तनाव का स्रोत क्या है परंपरा का अधूरापन आपके दुख का कारण क्या है कोई भगवान कोई प्रकृति आपको दुखी नहीं कर रहा है मानव में दुखी होने का केवल और केवल एकमात्र स्रोत है तनाव है और तनाव का स्रोत है अमानवीय परंपरा में जीने की बाध्यता अमानवीय परंपरा का मतलब क्या हुआ जहां पर शिक्षा सिर्फ स्किल्स के लिए है जहाँ पर है ना व्यवस्था वो सिर्फ भाई प्रलोभन से है जहाँ पर संविधान जो है वो चोरी चमारी के लिए है है ना चोरी चकारी के लिए और जहाँ पर बिलीफ जो है वो टकरा रहे हैं मान्यताएँ लड़ रही हैं अगर ऐसा कुछ है अगर ऐसे किसी परंपरा में कोई भी बालक पैदा होता है उसको श्राप ही लगा हुआ है कि आगे चल के उसको दुखी रहना है तो हजारों साल से हम ऐसी अमानवीय परम्परा में जीने के लिए बाध्य हैं और हमको अब मानवीय परंपरा की आवश्यकता है उसके लिए उल्टा चलेंगे तो कहाँ पहुंचना पड़ेगा सर व मानव उल्टा उल्टा चलिए देखिए तो सर व मानव की कामना क्या है इसको पहचानना पड़ेगा क्योंकि मैं कल्पनाशील हूँ मैं कुछ भी अपने बारे में सोच लेता हूँ तो सर व मानव की कल्पना क्या है चाहत क्या है उसको पहचानना पड़ेगा और उसके साथ उसके स्वरूप में आचरण क्या होगा और फिर ज्ञान का वस्तु को कैसे पहचान करेंगे ज्ञान तो फैला ही हुआ है अस्तित्व में ज्ञान की कोई कमी नहीं है ये डायरेक्शन से हम काम करेंगे तो ज्ञान तक पहुंचेंगे ऐसे ज्ञान संपन्न और परंपरा संपन्न होने से ही यह परंपरा भी चलती है और ज्ञान भी चलता है नहीं तो चलने वाला नहीं है नहीं तो सारा कुछ जो है धीरे धीरे धीरे धीरे किताबों में बंद होता जाता है आपका और हमारा दुर्भाग्य शुद्ध हिंदी में कहूँ आपका हमारा दुर्भाग्य हमारे सारे महापुरुष मर गए किताब में दफन हो गए फोटो में चढ़ गए जीता जागता हमको महापुरुष मिलता ही नहीं है ये हमारा फेल्यूर है कारण कुछ भी हो सकता है या तो यही कि महापुरुष के रहते हुए कोई दूसरा महापुरुष तैयार नहीं हुआ कारण नंबर एक या तो जिसको हमने महापुरुष नहीं होना मानना चाहिए था उसको मान लिया कारण नंबर दो क्योंकि हो सकता है हम ही ने कुछ कुछ आरोपित किया हो हमारी अपनी भ्रम से भी हम चीज़ों को देखते हैं जैसे मैंने सुबह कहा कि हमने तो अपने देवताओं के हाथ में औजार पकड़ा रखे हैं क्या सच में देवता ऐसे होते होंगे थोड़ा सोच के देखिए देवता तो ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन हमारे तो सारे देवता के जो फोटो उपलब्ध हैं अभी वो दीदी बोली नहीं है पहले तलवार थी अब मोबाइल आ गया उनके हाथ में तो कहीं ऐसा तो नहीं हम हमारे दृष्टिकोण से सब चीजें देख रहे हैं दृष्टिकोण को थोड़ा फैलाने की जरूरत है देखते तो दृष्टिकोण से ही दृष्टिकोण को फैलाने का तरीका क्या हुआ एक मानव की कामना से सर्व मानव की कामना तक जाएंगे दृष्टिकोण फैल जाएगा दृष्टिकोण फैले बिना सच्चाई हमको दिखने वाली नहीं है है ना व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से हम चलेंगे हमारे को ये बात पूरी समझ में आने वाली नहीं है व्यवस्थावादी दृष्टिकोण कैसे हमारा हो जाए परंपरावादी दृष्टिकोण कैसे हो जाए यदि उस दृष्टिकोण के साथ हम चलते हैं देखिए कोई भी बच्चा जन्म से ना चोर होता है इसे फिल्मी ही डायलाग है ना डाकू होता है ना अपराधी होता है फिल्मी डायलाग है लेकिन सच है हम सभी उसको चोर बनाते हैं आप अपने बारे में देखिए आप अपने बारे में सोचिए कि किसी उम्र तक आयु तक आपके अंदर ये सब चीजें करने का कोई प्रवृत्ति नहीं था आपको लगता था बेहतरीन इंसान बन जीने की जरूरत है धीरे धीरे समझ में आया कि टैक्स की चोरी करे बिना बिजनेस चलता ही नहीं है धीरे धीरे समझ में आया कि बिना बाप बड़ा ना भैया सबसे सब बड़ा रुपया तो हमारे में ही हमारे हम ही लोगों ने मिलकर अमानवीयताओं को स्थापित किया है किसी ने जानबूझ के कर दिया मेरा ऐसा मानना नहीं है कि कोई जानबूझ आपको अमानवीय बनाता ऐसा नहीं उनमें भी योग्यता नहीं है तो हमारे टीचर ने अगर हमको सही शिक्षा नहीं दी तो का, कारण ये नहीं कि उनकी खराब थी कारण इतना ही कि उनके पास सही शिक्षा नहीं थी और उनके पास क्यों नहीं थी क्योंकि उनके उनके गुरुजी के पास नहीं थी इस प्रकार से हम सभी अभी विकास क्रम में हैं जागृति क्रम में इवोल्यूशन स्टेज में हैं तो हम अभी तक उस जगह नहीं पहुंच पाए कि जहां से परंपरा ठीक हो सके एक आदमी के ठीक होने से परम्परा ठीक हो जाएगी क्या एक आदमी के ठीक होने का मतलब ही है कि उसका जीने का स्वरूप वो बने जिससे कि परंपरा ठीक हो अभी क्या लगता है आप जैसे भी जी रहे हो उस परंपरा को ठीक करने के लिए जी रहे हो या अपना कुछ जुगाड़ बिठा रहे हो परेश भाई करना चाहिए कर तो नहीं रहे ना प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है तो ये समझ में आ जाए कि अगर मानव पे यह प्रश्न लगे हैं उसका मतलब ही है कि परंपरा ठीक नहीं होने से ये मानव में कलंकित है और परंपरा क्यों ठीक नहीं है क्योंकि ज्ञान के स्वरूप में जो आचरण है वो मानव की कामना के साथ अलाइनमेंट नहीं बैठने के कारण परम्परा जागृत नहीं हो पा रही है हर बच्चा पैदा होने वाला जो कि न्याय का याचक बच्चा जब पैदा होता है वो न्यायपूर्वक जीना चाहता है है ना सही कार्य व्यवहार करना चाहता है सत्य वक्ता होता है उसी को हम लोग तैयार कर देते हैं अन्याय करने वाला झूठ बोलने वाला और गलती को सही मानने वाला इस जगह हम ले जाते हैं उसका दूसरा दोषी कौन है एक आदमी दोषी नहीं है है ना? हमारी परंपरा ही जागृत होने की अभी जरूरत है यहां पर बहुत ठीक ठीक मैं कह दू परम्परा का मतलब है शिक्षा परम्परा व्यवस्था परम्परा संविधान परम्परा और बिलीफ परम्परा पीछे क्या हुआ वो परंपरा नहीं होता है अभी बहुत सारे लोग मानते हैं कि पीछे जो हो गया वो परंपरा हो गया वो नहीं है उसकी कंटिन्यूटी परंपरा है अगर पीछे कुछ अच्छा हुआ तो उसकी कंटीन्यूटी होना चाहिए जैसे हवा होती है हवा है तो हवा एक साइकिल में है तो उसकी कंटिन्यूटी है।, है पानी है पानी एक चक्र में उसकी कंटिन्यूटी है उसकी परंपरा बनी हुई है मानव का शरीर मानव के शरीर की रचना का परंपरा बना कि नहीं बना बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है और सुखी होने का परंपरा बनाया क्या नहीं बनाया। तो दिक्कत किस बात की है जिसकी परंपरा नहीं बनी वही अभी अपना एजेंडा है उतना एजेंडा है तो इसको अगर ठीक से समझते हैं तो आगे चीजें बढ़ती चलिए हा हा माइक इधर <coughs> जब इस लेवल तक की बातें हो जाती हैं सुनने में देखने में तो फिर कहीं ना कहीं कई कही लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि यार इतना बड़ा वो है तो अपने को क्या करना है पचास साल साठ साल की उम्र है अपन मस्त जो मस्ती कर सकते हैं वो करो और चलेंगे और क्या ये बहुत बढ़िया है ऐसा सोचना चाहिए क्या बुराई क्या है क्या अपने को क्या करना है अपने थोड़े साल निकलने हैं एक गाना है अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी आपका क्या होगा ये आप कौन है अगली पीढ़ी है अगली पीढ़ी है और ये अगली पीढ़ी आपके बारे में कितना अच्छा अच्छा बातें करेगी तो गाली खाने को तैयार हो हाँ वो तो चलो उसका कोई प्रमाण नहीं दिखता है गाली खाने को तैयार हो तो टाइम पास के लिए तैयार हो जाओ तो गाली खाना पड़ेगा भाई तो आपको तय करना है इनका प्रश्न ठीक है हमको क्या करना है यार इतने से लफड़ा करके आपने तो थोड़े दिन काटना है गंदी है उस समय आप सुखी हैं कि दुखी गंदी है ठीक है आप दुखी हैं चूंकि गंदी है और आपके पास समाधान नहीं कि कैसे साफ हो सकती है वही तो वही तो कर रहे हैं अपन अभी तक अपन अपने, अपने सीट साफ करते हैं ऐसा लगता है अपने को ऐसा होता नहीं है है ना तो यही हम कर रहे हैं कि अब ऐसा क्यों कर रहे हैं आपकी कामना क्या है ट्रेन साफ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए बाइक में बोलो ना रहनी चाहिए साफ तो रहना चाहिए लेकिन आपके नियंत्रण में नहीं आ रही हो हाँ कि कैसे हो बहुत बड़ी ट्रेन है बड़ी नहीं कैसे हो ये पता नहीं चल रहा आपको ये थोड़ी आप ही कर रही है कैसे ट्रेन साफ रह सकती है ये प्रश्न का उत्तर नहीं है आपके पास और सब तो साथ में मिलके करेंगे भरोसा भी नहीं है उत्तर नहीं इसलिए काई को काम करेंगे यदि आपके पास उत्तर ही नहीं तो आपके साथ लोग काम क्यों करेंगे ये बताओ ना हाँ। नहीं करेंगे है ना तो चूंकि क्यों और कैसे का उत्तर नहीं है आपके पास इसलिए लोग आपके साथ काम नहीं करते तो आप ट्रेन को गंदी नहीं छोड़ना चाहते थे बल्कि ट्रेन गंदी इसलिए छूट जा रही है आपसे क्योंकि आपके पास प्रश्न के उत्तर नहीं।, उत्तर नहीं है और इसीलिए आप अकेले घूम रहे हो किसी को बोलोगे कि नाचना कूदना है तो आ जाएंगे लोग कोई अच्छी बात करने के लिए बोलोगे एक नहीं आएगा तो मैं सोचा जाने दो ट्रेन कैसे जाए <laughs> ऐसे हो रहा है ना तो ये हमको समझ में आ जाए हम सब ऐसा चाहते नहीं है ऐसा नहीं है ऐसा कैसे हो इसकी प्रक्रिया स्पष्ट इस नहीं है इसके कारण ऐसे बैठे हैं क्या करें चाहते तो बहुत हैं क्योंकि 50 बार सोच चुके हैं आप कि यार ये सब ठीक नहीं है यार ठीक होना चाहिए और जब भी कोई भी नेता आकर इसके बारे में गाली देता है पूरी पब्लिक उसके जुड़ जाती है क्यों क्यों जुड़ जाती है सर मानव कि चाहते हैं परम्परा ठीक होना चाहिए ठीक है ना और जिसको हम अपना नेता बना लेते हैं उसके पास भी प्रश्न के उत्तर नहीं होते हैं अब वो भी क्या करें संयोग से हमारे को कई सारे नेताओं से मिलने का इस इस 25 साल में अवसर हो गया और उन्होंने बड़े बड़े वादे कर दिए और फिर धीरे से आके हमको पूछते वादे से तो सर्वमानव की ये बंद हो गया क्या तो सर्वमानव मानव की चाहत जुड़ेगी जैसे चाहत जुड़ती है तुरंत एक नया नेता उभर आता है इसका मतलब क्या हुआ इनके प्रश्न का उत्तर और आपका भी प्रश्न है इसका मतलब यह हुआ कि जो आप में आशा है उसको आप मार नहीं सकते हो आप उससे भाग सकते हो तो आप अपनी आशाओं से भागोगे तो कहीं पहुंचोगे तो कट क्या कटेगा भाई? कटना नहीं बोलते उसको क्या हो गया है <coughs> उसको कटना कहते हैं है ना झेलना कहते हैं उसको क्या कहते हैं ठीक है ना ये सब करते रहते हैं मानव में क्या भाई इसको कर दो में देखिए आशाओं को खत्म किया ही नहीं जा सकता ब्यूटी आप एक जगह निराश हो जाओ और अपने कमरे में बंद हो जाओ क्या करना है अपने को अपना तो हो गया रिटायरमेंट या अपने पास तो हो गए बीस हजार रुपए महीने की जुगाड़ अब अपना खाओ पियो गाय का दूध पियो और करो ओम स्वाहा है ना या जो भी करो कोई कोई मनोरंजन करे कोई कुछ करे कोई कुछ करे आपने को ख्याल नहीं देना दुनियादारी से आप अपने को रोक सकते हो लेकिन मानव जाति रुकने वाली नहीं है आपकी पीढ़ी उससे बाहर निकलेगी यार तुमने क्या किया तुम तो जाके कमरे में बंद पर बे बैठे रहे और ये करते रहे वो करते रहे उससे अधिक के लिए हमेशा मानव जाति खड़ी रहने वाली है आशाओं को मानव जाति में से खत्म नहीं किया जा सकता आप में भी नहीं किया जा सकता इसलिए बेहतर है कि एक बार उसके सामने खड़ा हो जाओ किसके सामने खड़ा हो जाओ अपनी चाहनाओं के सामने खड़े हो अपनी आशाओं को देखो और उसको उस समझो कि ये क्या है ये क्या चाहते हैं हम और उसको पूरा करने का क्या विधि हो सकता है प्रकृति में उसका क्या प्रावधान है और उसकी परंपरा कैसे बन सकती है ये बन सकती है हम हजारों साल तक लाखों साल तक अरबों साल तक धरती पर सुख से समृद्धि से विश्वास से प्रेम से जी सकते हैं थोड़ा ध्यान देंगे तो ना क्योंकि आशा हमारे अंदर खत्म नहीं हो रही है हम सभी तो टालम टोली करने लगे हैं 20 साल में पैसा कमाना शुरू किया 40 साल में कमा गया उसके बाद लगा आप जिंदगी खत्म बच्चा करना क्या है यार ये ये करते रहेंगे आगे खत्म कहानी ठीक है ना ये बात इसीलिए इस इस कह रहे हैं इस पर बिलीफ भी, भी मत करो क्या कह रहे हैं पहले दिन कह रहे हैं यहाँ की जो बात कही जा रही है मानवी मत आप खुद उसको जांचो क्या आपके साथ ऐसा है या नहीं है आपको ज्ञान स्वामी विवेकानंद आपने पढ़े मान लीजिए या कोई भी एक्स वाई जेट पढ़े उनका एक आचरण आपको बड़ा अच्छा लग गया आपकी कामना उससे जुड़ी नहीं तो अपन नमस्ते करके निकलिए कि नहीं निकलिए माला चढ़ाए माला का मतलब ये होता है कि भैया तुम तुम्हारे और हम हमारे तुम्हारे को हमारे से नहीं बनने की हमारे को तुम्हारे से बनने की नमस्ते करो जी ये आपने किया है ये छुपा हुआ आपसे नहीं है दूसरों को छुपा के ले जाओ भले बात लेकिन आपके अंदर तो यह आपको पता ही ईमानदारी की बात है इसके सामने खड़ा होना पड़ेगा ना इसको अगर ठीक से देखोगे तो पता चलेगा तो परंपरा क्यों नहीं बनी वो आचरण मानव की कामना के साथ जुड़ने की बात बनने है नहीं बनी तो नहीं बनेगी ऐसे ही हर बातों को आप खुद जांच के देखिए समझ के देखिए हमारा कोई आग्रह नहीं है क्या आप इस बात को मानिए बल्कि उल्टा है हम तो कहते हैं कि जो भी बात यहां से कही जा रही है उससे पूरी कोशिश करिए असहमत रहने के लिए तो ज्यादा बातें होंगी तो बातें आपके हाथ में आ जाएंगी खाली हा हा करते जाओगे तो भी शायद भूल जाओ ठीक है ना बात? अब वो समय नहीं है कि आप एक ने कही हो दूसरे ने मानी दोनों ज्ञानी ऐसा नहीं है अब आपको थोड़ा रुकना चाहिए थोड़ा जांचना चाहिए आप ऐसा चाहते हो नहीं चाहते उसको देखना चाहिए फिर उसकी पूर्ति का कोई प्रावधान प्रकृति में है यानी उसको अध्ययन करना चाहिए और उसको अभ्यास करके देखना चाहिए फिर बोलना चाहिए फिर आगे काम करना चाहिए ठीक है ना ये बात चलिए अब यहां और चलते हैं कब कब चाहिए सुविधा कब चाहिए अभी तो नहीं चाहिए ना सारी सुविधा अभी चाहिए आवश्यकता अनुसार क्या बोलते हैं उसको जब आवश्यकता होगी तब चाहिए अभी नहीं चाहिए सारी अभी चाहिए ऐसा नहीं है खाना खाने के बाद खाने की तरफ देखने की इच्छा नहीं होती और सुख कब चाहिए कोई दिक्कत नहीं इसमें यहां तक तो हो गया अब आगे चलते हैं इसकी पूर्ति का तरीका क्या होगा कैसे इसको पाया जा सकता है अपने पास समय थोड़ा इसी के नीचे इनको थोड़ा मिटा देता हूं पूर्ति का कार्यक्रम क्या होगा इतनी सारी बातें तो हो गई जैसे सुविधा चाहिए तो सुविधा की पूर्ति का कार्यक्रम क्या है प्रकृति में क्या प्रावधान है सुविधा की पूर्ति करने के लिए एक मानव एक परिवार एक देश सभी लोग हर आदमी के लिए क्या प्रावधान है कोई बताए क्या प्रावधान है जो कुछ भी हमको सुविधाएं चाहिए उसको पाने का क्या प्रावधान है हाँ जी अभी दिल्ली में बात हो रही थी किसी जगह पे तो बच्चे थे उनसे पूछा उन्हें बोला ये बताओ सारा सामान कहां से मिलता है तो बच्चे तुरंत बोले मॉल में से कहां से अभी कल भी कोई बोला था पैसे से मिलता है यहाँ भी बोला था कोई मैंने फिर बहुत ध्यान दिलाया मैंने पता मॉल में कहाँ से आता है बच्चों ने खूब बुद्धि लगाई बोले फैक्ट्री मैंने बोला फैक्ट्री में कहाँ से आता है हमको क्या पता बढ़िया एक बहुत रेनाउंड स्कूल के बच्चे हैं उनका कुल ज्ञान ये है कि सारा सामान जो है मॉल में से मिलता है पैसे लेके जाना पड़ता है कितना ज्ञान हो गया उनको देखिए कितना बढ़िया यथार्थ वास्तविक ज्ञान करा दिया अपन ने उनको फिर किसी से पूछा पैसे कहां से मिलते हैं बोलता है एटीएम में हमारा बालक ने पहली बार एटीएम मशीन देखे बड़ा खुश हो गया पापा वो तो बड़ा मजा आ गया क्या हो गया बोला आजकल मशीन लग गई क्या हो गया उसमें से उसमें पैसे निकाल लो और आपने खाओ पीओ मजे करो मैं बोला उसमें डालना ही है पड़ते हैं <coughs> है ना डालने का तो कोई था ही नहीं उसमें अब ये ये पूरा हमारा उपलब्धि है इतने ही नहीं और भी है तो क्या झंझट हो गया अगर इसको समझने जाएं तो ऐसी कोई सुविधा आप बना नहीं सकते जो प्रकृति में है नहीं तो पहले से ही है लेकिन ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिसको जिसपे आप अपना इनपुट ना लगाओ एफर्ट ना लगाओ और आपके काम की हो जाए ऐसा है ही नहीं तब क्या निकला सुविधाओं की पूर्ति का कार्यक्रम क्या है प्रकृति पर श्रम नियोजन एक आदमी को एक परिवार को एक देश को कहां से सामान मिलेगा प्रकृति पर श्रम नियोजन से अभी क्या इस सिद्धांत को लोग पहचाने बिल्कुल नहीं पहचाने एक कंट्री वाले सोचते हैं कि हमारा खर्चा तभी चल पाएगा जब हम दूसरी कंट्री में कितना बम बम बम गोला बना के बेचेंगे ठीक है ना तो ये हमको समझ में आ कि एक छोटी सी बात ही समझ में नहीं आई कि प्रकृति पर श्रम के बिना हमारे को कोई सुविधा नहीं मिलती जानवर के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि श्रम श्रम नाम किसी जानवर के साथ जुड़ता नहीं है श्रम एक वैचारिक प्रक्रिया है शारीरिक नहीं है वो <kuh> जानवर पानी पीता है कोई श्रम नहीं करता जहां नदी नाला रहता है वहां जाके पानी पी लेता है क्योंकि एक्टिवली विचार पूर्वक नहीं है मानव भी पानी पीता है उसको श्रम करना पड़ता है नदी में जाएगा तो बिना श्रम करे तो पानी पी नहीं पाएगा वो भी एक श्रम है फिर आपने बच्चे के लिए लेके आया तो भी एक श्रम करके लाए आगे चल के उसको कोई गड्ढा मिल गया कटोरा मिल गया कटोरे में लिया है आगे चल के मोटर लगा दी पंप में ले आए यह सब क्या हो रहा है श्रमपूर्वक मिल रहा है हमेशा सुविधा चाहिए तो श्रम करने की डिजाइन को हमेशा चाहिए या नहीं चाहिए और आप तो एक हाथ मारने के चक्कर में लगे सब सब जिससे बात करो युवाओं से ज्यादा बात कर आजकल यही हो गया किसी भी युवा से बात करो लोग बोलते तो युवाओं में बड़ी ताकत है मैंने कहा कहाँ ताकत है सब निकल गए उनके हवा सारे युवाओं को तो एक ही निर्णय है काम तो बढ़िया भैया आप भी करो काम क्या बढ़िया ये माइक लगा के हीरो बन घूम रहे हैं ये काम बढ़िया है ना हम भी ये करना चाहते हैं बस ये मेरे को थोड़े समय दे दो खाली क्या करने जा रहे हैं भाई बस एक हाथ मार के आता हूँ आपने भी तो मारा ही होगा ऐसा एक हाथ है ना ऐसा लोग अनुमान करते रहते हैं ना हमारे बारे में भी ठीक है ना तो अगर ये सिद्धांत ही समझ में नहीं आया तो एजुकेशन क्या हुआ ये बताओ कि हमको हमेशा सुविधा चाहिए तो हमेशा ही श्रम करना पड़ेगा और हमेशा श्रम करना कहा प्रकृति पे यदि प्रकृति पर व्यवस्था ही ठीक नहीं रखेंगे तो कैसे कर लेंगे भैया इसका मतलब यह है कि प्रकृति में जो भी श्रम करना है अब हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि प्रकृति में एक साइकिल है जिसको हम लोग बोलते हैं आवर्तनशीलता एक एक चक्र है उस चक्र को समझकर हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा जैसे पानी अब पानी धरती में है या, या, या, या नहीं है कब बनाए एक ही बार बनाए कोई अरब साल पहले बना वही वही पानी हमने पिया वही सुसु किया वही भाप बना और वही वापस पिया अपन ने ये धरती पे कोई ताजा पानी नहीं होता है है ना लेकिन वो साइकिल में है तो हमेशा ताजा रहता है वो जब मट्टी में गया तो फिर ताजा हो गया मट्टी में निकल के आकर आसमान में चला गया तो ताजा हो गया जागो मोहन जागो जागो जागो जागो मोहन प्यारे तो ये साइकिल में है अगर वो साइकिल में है तो ताजा है ठीक है ना अगर इस साइकिल ही ब्रेक हो जाए अब दिक्कत ना आ गया तो एफर्ट भी करना है और उस साइकिल को साइकिल के अंदर एफर्ट करना है लीनियर एफर्ट नहीं होना है लीनियर लीनियर समझते ना एक एक एक नाक की सीध में चल दिया हम वो कंप्लीट होना चाहिए <coughs> तो प्रकृति में श्रम मतलब प्रकृति में एक व्यवस्था है व्यवस्था के अनुसार श्रम इसको बोलते हैं आवर्तनशीलता आवर्तनशीलता को समझते हुए श्रम का नियोजन करना है साइक्लिक साइकिल में एनरिच उतरते है ठीक है ना हम पानी पीते हैं पानी शरीर के अंदर गया शरीर में से टॉक्सिसिटी है उसको उसने निकाला पानी गंदा हो गया ऐसा हम बोलते हैं उसको हम यूरिन बोलते हैं है ना उसमें गंद भी आती है दुर्गंध भी आती है वो जब वो जब एक साइकिल पूरा किया उसने दूसरे साइकिल में गया मट्टी में गया तो मट्टी में फिल्टर हो जाता है तीसरा साइकिल आया तो वो है ना एपरेट हो गया पुनः कुछ हो जाता है भाप बन गया बादल बन गया फिर से फ्रेश पानी आ गया तो वही पानी साइकिल में इस प्रकार से बना रहता है कितने दिन बना रह सकता है निरंतर अब लेकिन हमने वो साइकिल को तोड़ दिया अब क्या हो गया अब बारिश ही नहीं होता जी अब अब धरती गर्म हो गई अब ग्लेशियर ही बिगड़ गया है ना सारा पानी बंद बनकर नदियों में जाके समुद्र के लेवल बढ़ गया और वो तमाम कहानी आप जानते ही हो ये ये क्या हो गया हमारे से गलती हुआ या नहीं हुआ ये नियति था या हमने नियति विरोधी काम किया हमने किया ये कोई भगवान ने नहीं किया हमारा कर्तुत है हमारा कर्तुत है क्यों करते जानबूझ के गलती से हुआ गलती से हुआ गलती से हुआ जानबूझ के कोई गलती नहीं करता है जान के कै, फिर कैसे गलती करेगा तो बिना समझे किया बिना समझे कर देने से गलती हो गया गलती होने से गड़बड़ हो गया यह समझ में आ गया तो ये समझ में आ गया कि इस आवर्तनशीलता को बनाए रखते हुए यदि हम काम करते हैं तो हमारे को सुविधाएं हमेशा हमेशा मिल सकती हैं ये किसके बारे में बात कर रहे हैं शरीर को सुविधा चाहिए उसके बारे में बात करें या मैं को सुख चाहिए उसके बारे में बात करेंगे अभी एक एक भ्रम भी आ गया मानव को क्या मा, भ्रम आ गया दूसरे पेन से लिखता हूँ कि सुविधा तो चाहिए लेकिन श्रम अब ये लाइन ये लाइन तो जा रही थी दूसरी लाइन खींच ली हमने यहां पे क्या हो गया आदमी को भ्रम क्या हो गया सुविधा चाहिए और श्रम नहीं करना है ये लाल पेन में लिखा अब ये डीलिंग डि, डि, हो गया अभी। अब ये क्या क्या कहानी करेगा इसको आप देखो एक से कहानी करेगा ये आदमी अब सुविधा तो सबको चाहिए और श्रम नहीं करना है ये हमको किसने पढ़ाया एजुकेशन में शिक्षा की सबसे बड़ी उपलब्धि सबसे बड़ी उपलब्धि अभी जो वर्तमान की शिक्षा है उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमको सुविधा तो चाहिए श्रम नहीं करना है मेहकालय की हो अकाले की हो जिसकी भी हो मेहकालय तो मर गया कब से हम बदल देते अब तक हमने क्यों नहीं बदल दिया वही ना वो आपको एक चीज बता देता हूँ अच्छे बहुत दिन से मेकालय चल रहा है आपको मैं बताऊँ एक बात <coughs> देखिए हम मेहकालय ने अच्छा काम किया है तो बिल्कुल के ही नहीं रहे ठीक हमने क्यों स्वीकार किया हमको अपने पक्ष पर ध्यान देना चाहिए मेकाले महाराज ने जब एजुकेशन सिस्टम बनाया है ना तो हिंदुस्तान के जितने लोग थे विद्वान सबको कॉपी दिया उसका चारों पीठ को उसको प्रपोजल दिया कि देखो हम आपके देश में ये शिक्षा व्यवस्था को हम लागू करने वाले चारों पीठ को उस समय के जितने भी तात्कालिक विद्वान थे सबको कॉपी दिया प्रमाण है इसके साथ अरे सर प्रमाण पूर्वक बात करने खड़े हुए यहां से हिम्मत थोड़ी है खुद ही प्रमाण प्रमाण की बात कर रहे हैं अभी सभी को ये कॉपी दिया गया और उसका एक टाइम होता है कि भाई हम दो महीने तीन महीने में आप अपना कोई भी अभिमत इसमें दीजिए एक भी आदमी ने कुछ भी लिख के नहीं दिया उसको अब पूछो क्यों पूछो हाँ बताते हैं जरा रुको जरा इसलिए हम सभी किसी न किसी कारण से गोरे रंग से प्रभावित थे सोचिए तमाम बड़ा ज्ञान होने के बावजूद भी चमड़ी के कलर से इतने प्रभावित महाराज उनके कपड़े देख के उनका टॉयलेट देख के उनके प्लेटें देखे उनकी बीवियां देख के उनके बच्चे देख के हम उनके बाल देखे इतने प्रभावित पूरे के पूरे अक्सा यार, यार एकदम आज भी कोई आके कोई गोरा आके गया बैठ जाए अभी भी आज भी मैं क्या है कि संतानी आके बैठ जाए तो बार बार उसको देखा करते कैसा गोरा है क्या है कैसा खाता होगा, कैसे सोता होगा, ऐसे, तो ऐसे बहुत काल आ जाए उसको भी देखते ठीक <laughs> <laughs> बात है भैया वो लिखित में है वो आजकल है ना अरे मेरे ऐसा मत करो यार जब आप कोई प्रमाण लेके आए हम सुन रहे हैं उसको तो ये जो बात कही ये भी हमको सुनना चाहिए हमारे तत्कालीन जितने विद्वान थे भैया उनको गौरवों के साथ बैठ कर पार्टी करने से टाइम नहीं था अभी सुनूंगा बोलूंगा तो खराब लगेगा है ना वो खुद ही प्रभावित अंग्रेजी भाषा का शुरुआत किसने की हिंदुस्तान में अरे हमारे विद्वान ने कहलाए ना नाम लेने से कोई फायदा नहीं ना एक वाई हो जेड हो कोई भी थे तो हमारे काले ना वो मे काले नहीं थे अपने काले थे ना वो है ना जिनको जिनको हमारे देश की जनता अपना लीडर मानती रही लीडर दो तरह के पॉलिटिकल लीडर आध्यात्मिक लीडर ये दोनों लीडर ने इस रूप रंग के चक्कर में इस चमत्कार के चक्कर में हथियार के चक्कर में जिस भी कारण से हो दोनों लीडर ने पहले अंग्रेजीत अंग्रेजी भाषाओं को स्वीकार किया जब जब उनने स्वीकार कर लिया जनता क्या करेगा इसमें जनता क्या करेगा में तो लग पारे पारे पारे पारे पारे पर आ, आरामस, आरामस, कहां से? से। जब हम कहा से आवाज ज्यादा रही है इससे जब हम मानव की बात कर रहे हैं तो भाषा का क्या लिखा देना कोई सी भाषा हो कोई भी भाषा हो ठीक है ना भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लेकिन भाषा से जुड़ा रहता है पीछे उसका एक मानसिकता है ना भाषा से एक मानसिकता है hmm. अंग्रेजी एक भाषा हो सकती है अंग्रेजी एक मानसिकता भी हो सकती है दोनों चीज हो हैं ना hmm. मानसिकता का मतलब क्या हुआ देखिए आप अगर इस पे डिस्कशन करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक होता है मदर टंग और एक होता है सेकंड लैंग्वेज है ना आप अगर इसको ठीक से समझेंगे तो हम मदर टंग का मतलब हिंदुस्तान में हमारी माँ अगर हिंदी बोलती तो हमारी हिंदी मदर टंग है और इंग्लिश स्थान में यदि उनकी माँ अंग्रेजी बोलती तो उनकी वो मदर टंग ही है कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना कोई मदर टंग उसकी अच्छी है और हमारी ख़राब है और हमारी अच्छी उसकी खराब ऐसा नहीं करें तो जो भावों की बात है जो एक्सप्रेशन की बात है जो जेन्यूननेस की बात है हम जिस टंग में मदर टंग में पैदा हुए रहते हैं बड़े रहते हैं उसमें ये आसानी से उसके अर्थ हमको ज़्यादा अच्छे समझ में आते हैं जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था पहले दिन कि एक बालक को पूछा नौकर बनना चाहते हो उसने तुरंत ना करा मैंने उससे पूछा जॉब करना चाहते हो उसने हा करा अब ये भाषा के परिवर्तन से क्या खेल हो गया भाषा के परिवर्तन करते ही तब हम हम जब बेकूप बनाना होता है भाषा का परिवर्तन कब करते हैं तो चालाकी वही ना जब सम... किसी की समझ में नहीं आए तो बोल दीजिए। क्योंकि उदाहरण आप करके देखिए ना बच्चे से पूछिए नौकर बनना चाहता है नहीं मना करेगा जॉब करना चाहता है करियर वहां करेगा उसका हिंदी में मतलब तो नौकरी होता है हाँ सर मैं थोड़ा इसको पूरा कर लू हाँ सर तो ये हमको समझ में आ जाए फिर से मैं अपनी बात दोहराता हूँ लोगों ने अत्याचार नहीं किया होगा किया ही होगा हम मना कर रहे नहीं किया होगा भाई षड्यंत्र नहीं किया होगा किया ही है यार हमने क्या किया ये तो बताओ हमने षड्यंत्र को क्यों नहीं रोका क्या हम उतने योग्य थे उस दिन हाँ या ना अपनी अयोग्यता को दूर करो की वजह से हम फैल हुए हैं। चालबाजी की वजह अरे आप कुछ कलाकारी कर लेते वो चालबाजी कर रहे थे अपन कालबाजी कर लेते कौन मना करता था कौन मना करता जैसे है ना तो हम अगर योग्य हैं इसका मतलब हम बहुत अच्छे योग्य रहे होंगे मना नहीं कर रहा हूं लेकिन उतने योग्य नहीं थे कि उनकी चालबाजी को पकड़ पाए यही हुआ ना मतलब तो तो और योग्य होने की कोशिश करो और आज भी क्या क्या, क्या कल को कोई लूटने आपको आने वाला नहीं है लूटाई हो रही है सबको पता है अब कोई डंडा लेके लूटने आने वाला नहीं है अब लुटाई का सीधा मतलब है अर्थ तंत्र पे कब्जा तो आपका सारा अर्थतंत्र अभी कब्जे में आप, आप बचाओ ना उसको आपका सारा अर्थतंत्र अब कब्जे में हो गया अब कोई मूर्ख आदमी ऐसा नहीं है जो फिजिकली डंडा लेके आपको डंडा मारेगा क्योंकि उसमें बहुत मारकूट होती है उसके आदमी मरते हैं अब, अब कब्जा करने का मतलब है किसी भी देश का किसी भी राज्य का आर्थिक तंत्र पे कब्जा कर लो क्योंकि अल्टीमेटली तो पैसे कमाने तो आप वो जमाने गए जब आके आदमी पहरादार बिठाएगा और आपके कोड़े मारेगा उसकी जरूरत नहीं है आप तो वैसे मर गए टैक्स से मरे हुए हो डोनेशन से मरे हुए हो सब्सिडी में मरे हुए हो है ना इस प्रकार से कब्जा आज भी चल रहा है आप बचाइए ना इसको <coughs> बचाइए जब तक हमारे में स्पष्टता नहीं होगी जब तक हमारे में स्पष्टता नहीं होगी हमको दिखता जरूर रहेगा कि चालबाजी हो रही है कलाकारी हो लेकिन हम उसको रोक नहीं पाएंगे ज्यादा से ज्यादा मार के भगा दोगे या हम उनके साथ चालबाजी करेंगे हमने भी नहीं करी होगी ऐसे थोड़ी ना हमने बहुत सारी करी है दोनों तरफ से अपने को पढ़ना चाहिए पाकिस्तान की सरकार हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारा गड़बड़ करती है यह बात तो आपको पता है कि नहीं पता है इसका प्रमाण आपको मिल ही सकता है नकली नोट छपाती है गड़बड़ कराती है यह सब कराती है ना हाँ जी हाँ बोलो हमारे पास जो लूटने की बात आपकी बात सही है अर्थतंत्र पर लूट हो रही है और हमारे पास जो देश में हर वर्ष साठ लाख करोड़ रुपए लूटे जा रहे हैं उसके पूरे बचाने के प्रमाण हमारे पास में हैं और हम हमारे पास पूरे सेंटर है प्रमाण है उसके और हम अपने खेते बचा रहे और जो लोगों को निशुल्क समझ लो रो भाई, भाई मेरे भाई फिर से ये जो प्रयास है ये इंडिविजुअल प्रयास है और ये हम आदिकाल से करते आ रहे हैं आदिकाल से इंडिव्यूजली हम अच्छा अच्छा काम करते आ रहे हैं कोशिश कर रहे हैं उससे कुछ निकल के आया क्या भैया जब तक सुनो सुन लो थोड़ा कड़क मन से सुन लो जब तक उस आचरण को हम सर्व मानव की चाहत के साथ तार्किक व्यवहारिक और कंटेंटफुल तरीके से नहीं बता पाएंगे हम उस प्रयास का मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे है ना इंडिव्युअल इंडिव्यूअल इंडिव्यूअल सेंटर हम खड़े कर देंगे मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे का मतलब परंपरा में वो घुसेगा नहीं परंपरा में नहीं घुसेगा इंडिव्यूअल प्रयास नहीं होते ऐसा नहीं करा बहुत लोग प्रयास करते हैं अलग अलग आश्रम बनते रहते हैं अलग अलग सेंटर बनते रहते हैं वो अपना काम करते रहते हैं दुनिया अपना काम करती रहती है परंपरा वैसे चलती रहती है बच्चे बेचारे पीसते रहते हैं आश्रमों की संख्या बढ़ती जाती है मानव चेतना विकास के अंदर एक, एक खुलने की जगह दस खुल जाए क्या फर्क पड़ गया उससे तो फर्क उससे पड़ना चाहिए फर्क उससे पड़े हम ऐसा कुछ करें जिससे कि परंपरा तक हम घुस पाए परंपरा में घुसे बिना ना कुछ बचने वाला है दोनों तरह के प्रयास चलते हैं एक तरफ पेड़ लगाने के प्रयास चलते रहते हैं एक तरफ पेड़ काटने के प्रयास चलते रहते हैं एक तरफ गाय पालने के प्रयास चलते रहते हैं एक तरफ कत्ल खाने चलते रहते हैं एक तरफ ये दोनों तरह के प्रयास चलते रहते हैं और दोनों अपने अपने अहमताओं को बनाए रखते हैं हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और नेट देखो तो क्या होता है एवरीडे वी आर लूजिंग सो मैनी थिंग्स एवरीडे हमारा प्र, हमारा प्रदूषण खराब हो रहा है मतलब पर्यावरण खराब हो रहा है एवरीडे हम कितनी सारी स्पेसीज खत्म कर रहे हैं एवरीडे हवा पानी को डिटोरेट कर रहे हैं और व्यक्तिगत अहमताएं हमारी बहुत बढ़ गई हैं. मैं तो सो गाय पालिया जी मेरे पास सो गाय है, है ना यह व्यक्तिगत का मुद्दा नहीं है बच्चा अब मुद्दा इस बात से है यदि कोई बात सही है यदि कोई बात सही है तो वो कैसे इस परंपरा में जाए इस नॉट ए मैटर ऑफ इंडिजुअल एफर्ट नाउ वो आदिकाल से हम करते आ रहे हैं वो सारे इंडिविजुअल एफर्ट चले जाते हैं पॉइंट टू बी नोटेड अगेन मिलोड कहा चले जाते हैं वो चले जाते हैं रिलीफ में चले जाते हैं काय चले गए हाँ, बोलो भाई साहब जो हमारी परंपरा थी इतनी सुदृढ़ थी हाँ तो उसकी वजह से हमारा संसार में 35 परसेंट हिस्सेदारी थी और जब यहाँ मंदिरों में सोना हमारी बहन बेटियों के पास सोना उसको देख करके जो है जो चालाक और दुर्द लोग थे वो आए और लूट कर चले गए वेद में दो तरह दो तरह की विद्या है एक अपरा एक पराबुद्धि है दोनों को भौतिक विज्ञान भी चाहिए और पराबुद्धि भी चाहिए आत्मिक ज्ञान भी चाहिए एक एक रहेगा तो हम वापस फिर गुलाम होंगे भाई साधन सुविधा भी चाहिए और आत्मिक ज्ञान भी चाहिए दोनों साथ में होगा तो हमारे पास तो उसका प्रमाण आ चुका है देखिए आप ही के बात से मैं कह रहा आप ही ये कह रहे हो कि दोनों में से अगर एक भी कम होगा तो हमारा शोषण होगा होगा तो यदि हमारा शोषण हुआ है तो शोषित का जितना योगदान है सॉरी शोषक का जितना योगदान है हमारा भी कोई ना कोई अंश में है या नहीं है इतना ही निवेदन कर रहे भाई स्वीकार है हाँ जी अभी जैसे हम मतलब थोड़ा धर्म से संबंधित बात कर रहे हैं परंपरा है तो परंपरा मतलब एक आम आदमी की नजर में धर्म ही होता है मतलब धर्म ही सिखाता है क्या परंपरा परंपरा का मतलब ये ट्रेडिशन ट्रेडिशन आपको कैसे मिला अब वो मिलता है तो, तो, या तो धर्म गुरु से है या मा, माँ बाप से मिलता है उसको नहीं करे पर अच्छा उसको नहीं कह रहे हैं पर जैसे मैं अभी आपसे पूछना जा रहा था साथ में हाँ। कि शोषक और शोषित हाँ तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि शोषक जो है ना वो आम आदमी नहीं है मतलब मैं नहीं हूँ शोषक मुझे ऐसा हाँ। लगता है कि जो धर्मगुरु बैठे हैं अलग अलग धर्म के ये शोषक हैं क्योंकि जैसे मैं आज कॉलेज में जब तक था तब तक मैं मस्जिद भी आता था मतलब मैं ऐसे मतलब ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता पर मैं जैसे हिंदू हूँ पर मैं तो मस्जिद भी गया चर्च में जाके ब्लड डोनेशन भी किया मोमबत्ती भी लगाई क्रिसमस भी मनाया सब मनाया पर जब फाइनल ईयर में पहुंचा और पहली बार मैंने एक दोस्त ने प्रसाद हाथ में लेने से मना कर दिया मुझसे तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार इसने प्रसाद क्यों नहीं लिया तो मैंने उससे पूछा क्योंकि दोस्त था ऐसे आप नहीं पूछ सकते हो किसी ओपन फोरम में मैंने फ्रेंड था तो पूछा ना भाई तूने प्रसाद मतलब नहीं खाते हो क्या मतलब क्या है क्योंकि मैं तो उसके सिवैयाँ खूब खाई मैंने है ना क्योंकि वेजिटेरियन तो सिवैयाँ खाई नहीं तो चिकन भी खाता उसके घर जाके ईद पे पर उसने जब मेरे हाथ से प्रसाद नहीं लिया तो मुझे बड़ा दुख हुआ और मुझे वो धर्म क्या लगने लग गया खराब हो गया हाँ। फिर जब हमारे स्कूल की एक प्रिंसिपल थी वो दूसरे धर्म की थी उनके पति दूसरे धर्म के थे तो मैंने पूछा कि मैम आपके बच्चे कौन सा धर्म फॉलो करते हैं तो उन्होंने बोला कि जो मैं फॉलो करती हूँ मतलब उनके हसबैंड हिंदू थे वो क्रिश्चन थी तो मैंने पूछा कि मैम बच्चों ने कैसे डिसाइड किया कि कौन सा धर्म फॉलो करना है बच्चा तो पैदा ही हुआ था उसको कैसे पता था कि मंदिर तरफ भागूं कि चर्च तरफ भागूं <coughs> तो उन्होंने बोला कि मेरे पति बहुत अच्छे थे उन्होंने बोला बच्चों को जो भी फॉलो करना हो तो मैंने कहा जो भी कैसे किसने बताया तो उन्होंने बोला कि वो क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो करते हैं बच्चे दोनों तो मैंने कहा हाँ ठीक भी है थोड़ा मॉडर्न भी है क्रिश्चन रिलीजन हिंदू बड़ा ट्रेडिशनल लगता है पुराना पुराना सा क्योंकि हॉलीवुड की मूवी में क्रॉस जो लटका रहता है ना ओमनी लटका होता है हॉलीवुड की सारी मूवीज में क्रॉस लटका होता है गले में तो थोड़ा मॉडर्न हो जाता है तो बच्चों का भागना तय था फिर मैंने पूछा कि जैसे मैं तो चर्च भी जाता हूँ मस्जिद भी आता हूँ सब दूर जाता हूँ आपके बच्चे मंदिर गए कभी तो उन्होंने साफ मना कर दिया नहीं तो अब तो प्रिंसिपल थी तो मैं तो बहुत ज़्यादा उम्मीद रखता था ना मेरी स्कूल की थी और प्रिंसिपल भी थी तो उन्होंने बोला नहीं हमारे धर्म में ऐसा है कि, कि किसी और धर्म गुरु के सामने सिर नहीं झुकाना ये हाँ। सेंटेंस था उनका मेरे को आज भी याद है उसके आज से मैं भी नहीं जा पाया चर्च नहीं सही बात है मतलब मैं सच्चाई बोल रहा हूँ उसके बाद उसके बाद मैंने भी यही देखा कि दुनिया ऐसी चल रही है हाँ। मैंने मेरी वाइफ को बोला वो जाती थी मजार पे हर गुरुवार को बंद। गुरुवार या जो भी दिन होता हाँ। था वो जाती थी शादी के बाद तक हाँ। मैंने उसको बोला कि यार ये तो मेरा अपने हाथ से प्रसाद लेके गमले में पटक देते हैं हाँ। खिड़की के पीछे से प्रसाद फेंक देते हैं खाते नहीं है अपन घर से मिठाई लेके आओ तो लूट मच जाती थी ऑफिस में टाटा मोटर्स में था मैं थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ टाटा मोटर्स में था हम लोग बीस लोग खाना खाते थे साथ में सभी लोग उसमें। जिस दिन बोल दो थे नहीं खाते थे तो उद्यापन का गुलाब जामुन हाथ मत लगाना <laughs> तो मेरा गुलाब जामुन मेरे पास तो रहे कम से कम तो ये शोषक जो है ना ये बड़े लोग ही है आम जनता शोषक नहीं है मुझे ऐसा लगता अभी क्या उम्र है आपका मेरी छत्तीस तो पचास साठ साल के आप भी हो जाओगे वो तो अपने आप ही हो जाऊंगा। <laughs> अपने आप ही शोषक हो जाओगे नहीं तो मुझे लगा ना कॉलेज के बाद से मैं शोषक हो गया ना वही तो क्योंकि मैं एक बच्चा तो ओपननेस के साथ शुरू कर रहा है और ये बिलीफ इतने कट्टरवादी है कि आपको भी कट्टरवादी बना दे रहे हैं बिल्कुल बना दिया ना अच्छा अब अगर हमको समाधान हो जाए हमको ठीक ठीक समझ में आ जाए तो कट्टरवादी से हम बच सकते हैं वो प्रसाद नहीं भी खाए तो कोई दिक्कत नहीं पर ये बड़े लोगों को कौन समझाएगा जो हर दिन बैठ के हर बड़े लोगों को समझाने की जरूरत ही नहीं है देखो एक अच्छी बात होती है कभी भी एक अच्छी बात होती है प्रकृति में एक अच्छी घटना है कि आदमी थोड़े दिन बाद मर जाता है इसलिए समझाना किसको है ज्यादा परेशान होने का नहीं समाधान में सबके उत्तर होते हैं ठीक है चलिए तो लंच ब्रेक हो गया हम लोग मिलते हैं बढ़िया डिस्कशन आप लोग कर रहे हैं एक बार आपके लिए जोरदार ताली सबके लिए